पहले हमारा यज्ञ करा दीजिए तो ऋषि ने अपने पुत्र मतंग को कहा कि तुम इनका यज्ञ करा के आओ अमुक नगर में गांव में जाओ और तुम यज्ञ करा के आओ पुत्र वेदों का पंडित भी था कर्मकांडी था ऐसा वैसा थोड़ी था ले जाओ करा के आओ यज्ञ तो उसने कहा ठीक है हम अपने समय से आ जाएंगे तो उसने एक गाड़ी जोड़ी गाड़ी और गाड़ी में खच्चरी और खच्चर जुटे हुए थे इससे सिद्ध होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र की घटना है जहां खच्चर आदि से ही यातायात का साधन हो देश काल की परिस्थिति के अनुसार कई पशु अस्पृश्य होने के बाद भी ग्राह्य हो जाते हैं अमुक अमुक विशेष क्षेत्रों के लिए अब ऊंट का जो स्पर्श है वो भी पवित्र नहीं माना जाता है ऊंट का स्पर्श भी निषिद्ध है वो अस्पृश्य प्राणी है यद्यपि उसमें भी परमात्मा परमात्माएँ हम बंधन करते हैं लेकिन जहाँ क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए वहाँ ऊंट को भी अस्पृश्य माना गया है गर्धव को भी अस्पृश्य माना गया है गधे को भी छूने से जनेऊ बदलना पड़ता ऊंट को भी छूने से जनेऊ बदलना पड़ता अस्पृश्य लेकिन अब जहां दूसरा साधन चल नहीं सकता रेगिस्तान में लंबी लंबी दूर तक जाना है तो रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट ही है वहां ऐसे भी कोई होंगे जो विचार रखते हों उनको भी यदि जाना है तो ऊँट पर बैठ के ही वो जाएंगे, क्योंकि दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के देशकाल की परिस्थिति के अनुसार लोग यातायात कर लेते हैं उसमें वे विशेष दोष के भाजन नहीं होते हैं ऐसा माना जाता है तो उसने खच्चरियों वाला रथ अपना जोत लिया अब उसे जजमान के यहां मुहूर्त से काम कराने के लिए शीघ्र पहुंचने की आवश्यकता थी बहुत ध्यान से सुनो बहुत विलक्षण कथा है यह महाभारत की तो उस मतंग ने चाबुक से खच्चरी के पुत्र पर खच्चर पर प्रहार किया जो अवस्था में अभी प्रौढ़ नहीं हो पाया था उसके ऊपर प्रहार किया बार बार चाबुक से प्रहार किया तो उसके नथुने में चाबुक की चोट लग गई और उससे रक्त झरने लग गया तो वह बेचारा कर्म के भोग के अधीन खच्चर जो था वो रोने लग गया उसको रोते हुए देखकर उसकी खच्चरी माता ने कहा कि अरे तू क्यों रोता है सब जीव अपने अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं मैं भी उसी को भोगने के लिए खच्चरी बनी और तू खच्चर हुआ तू रोवे मत तेरे ऊपर चांडाल सवार है ब्राह्मण तो है नहीं ब्राह्मण में तो दया होती है इतनी क्रूरता जहां होवे कठोरता जहां होवे वहां समझना चाहिए ब्रह्मत्व का नाश हो चुका है ब्राह्मण नहीं है ये चांडाल है ध्यान दें चांडाल से कोई जाति केवल मत ले लेना इस प्रकार की क्रूरता कठोरता नृशंसता जिसके भीतर होती है उसी अधम उसी पापिष्ठ उसी निर्दयी व्यक्ति का नाम चांडाल है वर्ण का अपलाप हम नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ एक ऋषि कुमार के लिए चांडाल कहा जा रहा है ये चांडाल है तेरे ऊपर चांडाल सवार है महाराज वो मतंग पशुओं की भाषा समझता था पुराने समय में ये विद्या हम लोगों के पास रही है लेकिन अब लोगों के पास विद्या नहीं है अब तो महाराज हम खुद ही नहीं समझते कि हम क्या कह रहे हैं उसको हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं तो पशु पक्षियों की भाषा तो समझेंगे क्या ऐसे अशांत चित्त हो रहे हैं कि अपनी बात हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं दूसरों को समझा रहे हैं पर खुद नहीं समझ रहे हैं एक मुंगेर स्टेट है बिहार में मुंगेर मुंगेर के राजा रानी आए सच्ची घटनाएं हमारे महाराज जी खाग चौक वाले महाराज जी उस समय मथुरा में जो अपने खाग चौक का स्थान है सत्यनारायण मंदिर वहाँ महाराज जी पूजा करते थे गुरु जी ने वहाँ रखा था सेवा के लिए तो ये बात सन 24 की सन 24 की तो मुंगेर के राजा ने मथुरा में आकर ब्राह्मणों का बड़ा भंडारा किया अमावस्या थी सतुआ वाली अमावस्या थी ब्राह्मणों को शक्तुदान का बड़ा पुण्य होता है तो जल मिला देने से कच्चा हो जाता है और दूध रहने से कच्चा नहीं रहता पक्का रहता है तो उसने राजा तो राजा ठहरा राजा ने बढ़िया अधौौटा दूध बनवाया और अधोटा दूध खूब मेवा डालकर के मिश्री डालकर अधा दूध में सतुआ घुरवाया और खूब बढ़िया उसमें इलायची के आदि डाल करके थोड़ा गाय का घी डाल करके और बढ़िया उसने सतुआ तैयार कराया उन जमानों में धेलापाई चलते थे उन जमानों में हर ब्राह्मण को दस गज का कपड़ा और सवा सवा रुपया चांदी का रुपया सवा रुपया दक्षिणा सब ब्राह्मणों को उन जमानों में सवा रुपया बहुत होता था तो अशकुंडा घाट से लेकर के और उधर तक आगे तक सब विश्राम घाट तक सब ब्राह्मण देवता बैठ गए जमुना किनारे पत्तल परोस दी गई सतुआ पाने के लिए सब बैठ गए राजा की तरफ से सबको सतुआ खिलाया जा रहा था तो जैसी पत्तल पर सतुआ परोस आ गया अभी खाना शुरू नहीं किया तब तक कौवा कोई चीज़ देखते हैं तो कांव कांव करते कौओं का अभ्यास होता है कौवा मुड़गेरी पर बैठ बोले काऊँ काऊँ काऊ काँव तो एक चौबे बोलो मथुरा के एक चतुर्वेदी जी बोले ए चुप रहे काय को किलाय तू कहे सो ना है। तू कह रो सो नाय बार बार बोले तू कहे सो ना है। राजा साहब वहां से निकल रहे थे उन्होंने सुना पंडित जी कौआ से बात कर रहे हैं बोले चौबे जी आश्चर्य है आप कौआ से बात बोले हाँ हम माथुर चतुर्वेदी हैं मथुरा के चौवे हैं पशु पक्षी कीट पतंग पतिंग की भाषा समझते हैं महाराज बताओ क्या कह रहा है कौआ कहते हम बताएंगे नहीं ये सबको नहीं बताई जाती है बात नहीं नहीं महाराज बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा राजा लोग पीछे बड़े लोग पीछे भी पड़ जाते नहीं महाराज बता दीजिए आपको विशेष दक्षिणा देंगे आप बता दीजिए क्या कह रहा है कौआ बोला देखो हम कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मत पूछो नहीं नहीं महाराज बुरा नहीं लगेगा आप बता दो बोले ये अधोटा दूध में घुरा हुआ केसर मिला हुआ सतुआ पत्तल पर परोसने में ऐसा लग रहा है उसको हम उच्चारण कैसे करें कौआ जिस अपवित्र पुरीश पर बैठ जाता है तो मल पर बैठता है ना तो वो ऐसे ही आकृति लग रही है पुरुष जैसी जैसे पत्तल पर पुरुष कर दिया गया हो तो कौआ इसलिए काव कांव कर रहा है तो मैं उससे कह रहा हूं कि तू जो सोच रहा है वो ये नहीं है ये तो बढ़िया चीज है गाय का दूध और घी इसमें मिश्रित है बढ़िया बढ़िया चीज इसमें मिलाई गई है तू इसे अपवित्र अखाद्य समझ रहा है वो चीज ये नहीं है ये तो बढ़िया खाने की चीज है राजा की खोपड़ी ठनक गई बोले रे कौ ऐसा कह रहे हैं कौआ इतना गलत सोच रहे हैं सब जमुना जी में बहा दो दही लाओ पेड़ा लाओ रबड़ी लाओ सब हलवाइयों से सामान खरीदो ये मथुरा के चौबे हैं ये सतुआ खाने वाले नहीं हैं ये दूध मलाई और रबड़ी खाने वाले हैं। अब फिर सब तो जमुना जी में पधरा दिया और फिर बढ़िया बढ़िया लड़ुआ कचौड़ी सबको परोसे गए फिर कौआ बोला कां का राजा ने कहा अब क्या कह रहा है बोले कह रहा वाह वाह वाह वाह मुंगेर नरेश की जय हो हैं जो तीर्थ के ब्राह्मणों को सतुआ नहीं खिला रहे हैं लड़ुआ जिमा रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी ये तो विनोद वाली बात हुई है इस तरह की भाषा समझने वाले मतंग नहीं तो वो तो वस्तुता जानते थे वह तुरंत बैल उस रथ से कूद पड़ा और उसने उस गर्दभी से खच्चरी से कहा कि मैं कैसे चांडाल हूं पहले तुम ये बताओ मुझे चांडाल क्यों कहा उसने कहा देखो ब्राह्मण के हृदय में दया होती है तेरे हृदय में दया नहीं है यही तेरे चांडालत्व का परिचायक है बोला ऐसे नहीं होगा बताना पड़ेगा हमारी उत्पत्ति में दोष के बिना में चांडाल कैसे हुआ खचरी ने कहा तुम सुनना ही चाहे तो खुल के कहती हूं तेरे पिता सर्वथा निष्पाप हैं। तेरे पिता के क्षेत्र में तू उत्पन्न हुआ है पर तू अपने पिता की संतान नहीं एक नापित ने गर्भाधान किया और उससे तेरा जन्म हुआ तो ब्राह्मण के क्षेत्र में उत्पन्न होने के होने के बाद भी नापित चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति के द्वारा गर्भाधान किए जाने के कारण यह अत्यंत निषिद्ध अति विलोम वर्ण सांकर्य हो गया एक तो अनुलोम सांकर्य होता है एक विलोम सांकर्य होता है तो चांडाल उसको कहते हैं जो उच्च जाति की स्त्री में अत्यंत निम्न व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न जो हुआ हो उसे चांडाल कहते हैं तो तू ब्राह्मण है ही नहीं एक ऋषि के घर में पैदा होकर वेद पढ़ लिया कर्मकांड सीख लिया तो क्या हो गया तू ब्राह्मण नहीं है यदि तेरी उत्पत्ति ठीक होती तो तू ऐसा व्यवहार नहीं करता बहुत बहुत दुखी हो गया गया नहीं यज्ञ कराने बोले जब मैं चांडाल ही हूं तो यज्ञ कराने योग्य कहा हूं उसके पिता ने कहा कि तुम कराया यज्ञ उसने कहा मैंने यज्ञ नहीं कराया क्यों क्योंकि मैं अपनी माता के दोष के कारण जीवित रहने लायक भी नहीं बचा बहुत ध्यान से सुने माताएं बुरा नहीं मानना यहां भी लोग बैठे हैं और दुनिया में भी लोग सुन रहे हैं माताओं को दोष नहीं दिया जा रहा है लेकिन यह बात शास्त्र की है दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता व्यक्ति बालक दुराचारी होता है माता के दोष से मूर्ख होता है पिता के दोष से आ दरिद्र होता है अपने दोष से माताएं सुनीति के जैसी हो जाएंगी तो उनका पुत्र ध्रुव हो जाएगा और माताएं कैकसी के जैसी हो जाएंगी तो उनका पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी रावण और कुंभकर्ण के जैसा हो जाएगा इसलिए माताओं को भारतवर्ष के सिद्धांत में इसलिए सबसे अधिक बल नारी पवित्रता के ऊपर दिया गया कुछ माताओं ने बड़ा असंतोष व्यक्त किया एक दिन की कथा में उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी हमको बहुत अधिक पीड़ा हुई है आपके वचनों से आप क्षमा करना आपने स्त्रियों को नौकरी के लिए मना किया और आपने सीधे दोषारोपण कर दिया कि वे उनका चरित्र पवित्र नहीं रह जाता है तो ये बात हमने उनसे तो खैर स्पष्ट कर दी थी फिर स्पष्ट करना चाहते हैं सामान्य किसी नारी पर या नारी जाति पर हमारे द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया गया उस दिन यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो हम हमारे कहने का प्रयोजन मात्र इतना है कि प्रायः ऐसा होता है कि नारियों को अपनी पवित्रता सुरक्षित रखना घर के बाहर स्वच्छंद रूप से घूमने के बाद कठिन हो जाता है मेहनत मजदूरियां क्या अत्यंत निर्धन वर्ग की स्त्रियां नहीं करती हैं करना पड़ता है तो परिस्थिति किसी के परिवार की ऐसी हो तो वो कर सकता है कर सकती है स्त्री पति की आज्ञा से कर सकती परिवार का पोषण है भयंकर कोई समस्या है कर सकती है लेकिन इस सबके बाद उसे अपने भीतर यह पक्का निश्चय रखना है कि किसी भी प्रकार से हमारे चरित्र में दोष न आ जाए हम अपने शतीत्व के मार्ग से भटक न ये बात इस बात का ध्यान माताओं को अवश्य रखना चाहिए अध्यापक हो गई यहां तक तो ठीक है दिन दिन में कहीं सेवा करके चली आए कुछ श्रम कर लिया कुछ मिल गया यहां तक तो फिर भी ठीक है हमारा कहने का प्रयोजन है हमने तो देखा नहीं और हमारा मतलब भी नहीं है लेकिन हमने सुना है कि दिल्ली बंबई कलकत्ता आदि जो बड़े नगर हैं इन बड़े नगरों में विदेशों की जो कंपनियां हैं खाली फोनों पर कंप्यूटर पर ही उनका सारा कारोबार होता है और रात रात को जॉब करने के लिए युवक युवतियां जाते हैं जॉब कहते क्या कहते हैं? हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं क्या कहते हैं जॉब कहते हैं काम करने के लिए जाते हैं और उस समय उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं होता ऐसा नहीं कि उनमें सब अनुचित होते हों, उनमें भी अच्छे से अच्छे लोग होते हैं यह हम आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन आप विचार करें वैसी परिस्थिति में जहां परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है अकेला स्त्री शरीर है और पुरुष प्रधान समाज के भीतर वह फंसा हुआ है उन्हीं से व्यवहार किया जा रहा है वेशभूषा भी सात्विक नहीं है खान पान भी सात्विक नहीं है जो दृश्य देखे सुने जा रहे हैं वे भी सात्विक नहीं है ऐसी स्थिति में हमारा जीवन पवित्र रह जाए यह कैसे संभव है अनेक सावधानी होने के बाद एक दोष के कारण तो दुर्घटना घट जाती है और जहां दोष ही दोष हो सावधानी की कोशिश ही न की जा रही हो वहां अवस्था क्या होगी विचारणी विषय है हमारी बात यदि आप लोग माने तो गरीबी में जियो बहुत अच्छी बात है पर इस प्रकार से अमीर बनने की कोशिश मत करो आपको भगवान ने जो नौकरी दी है अपने पति की सेवा सास ससुर की सेवा और अपने बालकों में पवित्र भारतीय संस्कारों का सृजन अतिथि का सत्कार भगवान ने तो आपको सबसे बड़ी सेवा सौंप रखी नारायण मतंग बहुत दुखी हो गया कि माता के दोष के कारण आज मुझे नीचा देखना पड़ा तो मैं अब तप करने जा रहा हूं और वो तप करने के लिए गया महाराज जी उसने इतना भयंकर तप किया कि तप करते करते सारे लोक संतप्त हो गए और देवताओं ने देवराज इंद्र को उसके पास भेजा और देवराज इंद्र ने उसको समझाया कथा तो बहुत बड़ी है देवराज इंद्र ने उसको समझाया कि देखो तुम तप के कारण स्वर्ग के अधिकारी तो हो चुके हो ध्यान दें उस मतंग को कहा कि तुम तप का अनुष्ठान करके स्वर्ग के अधिकारी तो हो चुके हो किंतु तुम जिस संकल्प को लेकर तप कर रहे हो उस संकल्प की पूर्ति संभव नहीं है उसका संकल्प यह था उस मतंग का संकल्प यह था कि मैं चांडालत्व अपनी माता की दोष से मैं चांडालत्व को प्राप्त हो गया हूँ उस चाण्डालत्व दोष की निवृत्ति हो जाए और मैं फिर से विप्रत्व को प्राप्त कर सकू इसीलिए वो तप कर रहा था और कोई प्रयोजन नहीं था उसके तप का ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए विप्रत्व की प्राप्ति के लिए वो तप कर रहा था बोले तुम स्वर्ग में चले जाओगे इतना तो संभव है लेकिन न तुम्हें ऋषित्व तो प्राप्त हो सकता है न तुम्हें ब्रह्म ऋषित्व तो प्राप्त हो सकता है तुम्हारा जो उत्पत्ति का दोष है वो तो बना रहेगा उसने और कठोर तपस्या की तपस्या करते करते सारे संसार को संतप्त कर दिया मतंग ने लेकिन इंद्र ने कहा व्यर्थ कर्म करने से कोई लाभ नहीं है तुम विप्रत्व प्राप्त नहीं कर सकते हो बस मूल बात है। तो बोले फिर मैं क्या करूं बोले अपने संकल्प को बदलो तो बोले तो ठीक है मैं उपदेव बन जाऊं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से पूजन का अधिकार मुझे प्राप्त हो वे लोग भी मुझे पूजें बोले हां ये हो जाएगा देवता बन जाओगे उपदेवता बन जाओगे तुम्हारी कर्मकांड में पूजा भी की जाएगी लेकिन इसके बाद भी तुम ब्राह्मण तो नहीं बन पाओगे भीष्मी कह रहे हैं युधिष्ठिर इस विप्रत्व की महिमा को जानकर भी जो ब्राह्मण सावधान नहीं होते हैं चरित्रवान नहीं होते हैं अपने खान पान और व्यवहार को पवित्र नहीं रख पाते हैं उससे अधिक अपराध उससे बड़ा पाप उससे अधिक दुख की और कोई बात नहीं हो सकती देवत्व तो सुलभ है मनुष्यत्व तो सुलभ है देवत्व तो सुलभ है पर विप्रत्व तो दुर्लभ है हम आपसे बिल्कुल अत्यंत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं केवल का विप्रत्व जागृत तो हो जाए ब्राह्मण समय से संध्या वंदन करने लग जाएं गायत्री का जप करें मस्तक पर सुंदर शिखा धारण करें यज्ञोपवीत धारण करें और यथासाध्य वे वैदिक कर्म करें और अखाद्य न खावे अपेय न पीवे गौ ब्राह्मण माता पिता आदि का आदर करें इतना यदि हो जाए युग परिवर्तन हो जाएगा युग निर्माता ब्राह्मण है जब ब्राह्मण ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होता है तप में प्रतिष्ठित होता है समाधि में प्रतिष्ठित होता है तब सतयुग आ जाता है यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित होता है तो त्रेता आ जाता है वैदिक और तांत्रिक पद्धतियों से बड़ी बड़ी पूजाओं में प्रवृत्त होता है तब द्वापर हो जाता है और जब सर्वथा धर्म कर्म से शून्य होकर स्वेच्छाचारी हो जाता है तो कलयुग आ जाता है इस विप्रत्व का नाश क्यों हुआ सही और गलत क्या है यह तो भगवान जाने एक सज्जन ने हमको बताया था कि गणना के अनुसार चार करोड़ ब्राह्मण इस समय देश में कितने हैं चार करोड़ हमें पक्का पता नहीं हमें तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणों का संगठन होता ना उसके एक अध्यक्ष ने हमको ये बात बताई कि गणना के अनुसार चार करोड़ कई साल पहले बताई थी ये बात अब तो शायद बढ़ गए होंगे अब कम थोड़ी होंगे आश्चर्य की बात है इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण जाति अभी भी, भी धरती पर है फिर भी धर्म की यह दशा फिर भी शौचाचार की यह दशा फिर भी गोवंश की ऐसी दुर्दशा बहुत विचारणीय बात है विचारणीय प्रश्न है इतनी इतने बड़े समुदाय के रहते हुए गाय की ऐसी दशा क्यों इन चार करोड़ ब्राह्मणों में विप्रत्व खोजने चलोगे तो कितने में मिलेगा एक करोड़ में भी एक करोड़ मिल जाए इसमें भी कठिनाई होगी एक करोड़ एक करोड़ एक करोड़ मिलेंगे क्या ब्राह्मणोचित संस्कारों से संपन्न एक करोड़ लोग भी नहीं मिलेंगे भयंकर मुगल काल में अंग्रेजी शासन काल में हमारे ब्रह्मत्व का नाश नहीं हुआ और इन स्वतंत्रता के 66 सड़सठ वर्षों में ब्राह्मणत्व का इतना भयंकर नाश हुआ इसका कोई कारण होना चाहिए और इसका कारण यदि हम खोजें तो महाभारत ग्रंथ के अनुसार ही इसका कारण इसका उत्तर हमें मिल जाता है महाभारत में भीष्म जी कह रहे हैं इसी अनुशासन पर्व में ध्यान से सुने इसी अनुशासन पर्व में व्यासि महाराज भीष्मजी महाराज कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण और अग्नि इन तीनों का वर्ण एक है मुखात अग्नि अजायात ब्राह्मणों से मुखम आशित और हिरण गर्भ प्रजापति भगवान के मुख से मुख से ही सौरभ की उत्पत्ति हुई है मुख से ही गाय मुख से ही अग्नि और मुख से ही ब्राह्मण इसलिए तीनों एक रूप है महाभारत के इसे अनुशासन पर मैं लिखा है ब्राह्मण और गाय ये दो नहीं है एक हैं विप्राणाम चैव धेनू नाम कुलम द्विधा कृतम ब्राह्मण और गाय महाभारत में लिखा है ये दोनों का कुल एक ही था ब्रह्मा जी ने दो भाग कर दिए एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी यज्ञ की प्रतिष्ठा कर दी जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी वो ब्राह्मण हो गया और जिसमें देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य की प्रतिष्ठा कर दी वो गाय हो गया इसका तात्पर्य केवल इतना ही है इतने भयंकर मलेच्छों के विधर्मियों के शासन में हमारे संस्कार नष्ट नहीं हुए उसका कारण यही था कि यह देश गोवंश से समृद्ध था चाहे जितना भयंकर समय हो फिर भी गांव गांव में हजारों गाय हुआ करती थी और इस प्रकार से यांत्रिक कत्लखाने नहीं खुले थे इस प्रकार का नृशंस ता पूर्ण क्रूरतापूर्ण अत्याचार गाय के ऊपर नहीं होता था आज खेतों में घुसने वाली गायों को लोग डंडे से ही नहीं सुना है कि धार धार हथियार से प्रहार करते हैं तेजाब तक छिड़क देते हैं कान खोलकर सुन लीजिए इसी महाभारत में लिखा है गाय को प्रहार करने पर हाथ से या डंडे से प्रहार करने पर उसके शरीर के जितने रोया टूट जाते हैं उतनी हजार वर्षों तक नरक की यात, यातना भोगनी पड़ती है इसलिए गाय को हांकने की विधि जो है वो पल्लव युक्त टहनी से जिसमें पल्लव निकले पत्ते वाली जो टहनी है उससे पीठ पर सहारा देकर गाय को हांकने वाली बात है आप लोग कहेंगे ग्वालियर डंडा क्यों रखते हैं ग्वार का जो डंडा होता है वो गाय को शासन करने के लिए नहीं है गायों पर कोई जीव आक्रमण न करे उसके लिए वो गोरक्षक है वो गोताड़क नहीं है तो महाराज जी डंडा हाथ में रखते हैं और डंडा कभी नहीं बोलते हैं उसका नाम देते गोरक्षक गो सेवकों का चिन्ह है तो जब ग्वारिया के हाथ के डंडा को डंडा नहीं कहा जाता उसको गोरक्षक कहा जाता है तो जो गोरक्षक होगा वो उससे गाय पर प्रहार कैसे किया जाएगा संभव ही नहीं है गायों के नाश होने से ब्राह्मणत्व का नाश हुआ आप लोग सोच रहे होंगे कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया पर महाराज तो हजारों साल पीछे लोगों को ले जाना चाहते हैं कहा है? संकीर्णता में फंसे हुए हैं आजकल की भाषा में बहुत ध्यान से सुने और दुराग्रह शून्य होकर विवेक पूर्वक समझने का प्रयास करें गायों के विनाश से ब्राह्मणत्व का विनाश हुआ और ब्राह्मणत्व के विनाश से क्षत्रियत्व का विनाश हुआ गायों के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व तो नष्ट हुआ ब्राह्मणत्व तो के नष्ट होने से क्षत्रियत्व तो नष्ट हुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के नष्ट होने से वैश्यत्व तो नष्ट हो गया अभी भी पवित्र आत्मा वैश्य हैं, संध्या करने वाले हैं, हैं सामने बैठे हैं सेठ जी भाई जी का खूब सत्संग किया है बहुत सुंदर जीवन है श्री राधा वल्लभ जी जालान हैं श्री राधे खेमका जी गीता प्रेस के संपादक हैं महाराज हैं हम कल सोच रहे थे कि ब्राह्मणों को शिक्षा आई जी हिसाब से लेना चाहिए हैं आईजी का पद कोई छोटा मोटा तो नहीं होता है हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं आईजी कहते किसको ये भी ठीक से नहीं जानते हैं लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस विभाग का बहुत ऊंचा पद होता है अब हाँ और उसमें भी पुलिस विभाग का नाम आते ही कुछ दूसरे प्रकार के भाव चित्त में आने शुरू हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति आगे क्या किया जाए लेकिन संध्या वंदन दोनों समय निष्ठापूर्वक संध्या गायत्री का जब दोनों बालकों का समय से ये संस्कार है ऐसे बालक लगते हैं जैसे ऋषि वाले ये क्या है भगवान बीज रूप में सब जगह सुरक्षित रखते हैं यदि वर्तमान समय के पढ़े लिखे विप्र समाज को सुरेश के जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए तो आज वर्तमान के वैश्य समाज को भी खेमकाजी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए प्रशंसा करने का हमारा कोई ऐसा नहीं है स्वभाव नहीं है कि लेकिन एक उदाहरण की बात कही जा रही है सब तरह के लोग होते हैं हमारी निष्ठा में कमी होती है स्वधर्म के पालन में नहीं तो कहीं किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति स्वधर्म से च्युत नहीं हो सकता स्वधर्म पालन कर सकता है उसके भीतर श्रद्धा हो वे तो हमारे महाराज जी कहते थे पंडित जी थोड़ी सी बाढ़ आती है कूड़ा कचड़ा बह जाता है बड़ी बड़ी बाढ़ों के आने के बाद उतर जाने के बाद भी बड़ी बड़ी गंगा जमुना के बीच में पड़ी हुई चट्टाने यथावत रही आती हैं ऐसे ही मनुष्य को अपना अस्तित्व घास फूस के समान कचड़े के समान नहीं बनाना चाहिए उसे धर्म के पालन में सिद्धांत की चट्टान बन जाना चाहिए चाहे जितना समय का प्रवाह उसके ऊपर से निकल जाए लेकिन उसका सिद्धांत अपने स्थान पर सुस्थिर रहे ऐसा होना चाहिए तो ब्राह्मण की बात किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है एक ब्राह्मण के सुरक्षित होने से चारों वर्ण सुरक्षित होंगे चारों आश्रम सुरक्षित होंगे और विप्रक्व के नाश से सबका नाश हो होगा और वह विप्रक्व गो आधारित है गाय के ऊपर आधारित है विप्रत्व इसलिए गोवंश के नाश से ब्राह्मण का नाश ब्राह्मण के नाश से क्षत्रिय का नाश क्षत्रिय के नाश से वैश्य का नाश वैश्य का नाश क्या है आप वृद्ध शरीर के हैं लंबी आयु है आपकी आपको स्मरण में है आज से 60-70 साल पहले की बात खूब याद होगी आपको 60-70 साल पहले कोई वैश्य मध्य का काम करता था चमड़े का काम करता था मांस का काम करता था सोच भी नहीं सकता था कोई वैश्य जनेऊ पहनने वाली बात तो चली गई गाँव का और व्यक्ति का नाम लेने से अनुचित तो होगा एक माताजी ने मारवाड़ी समाज के एक माताजी ने रो कर के कहा महाराज जी बच्चों को भगवत शरणागति दिला दी है और ये बड़े पवित्र आत्मा हैं हॉस्टल में रहना पड़ेगा वहाँ सब तरह का खान पान है बहुत दुखी की बात है मैंने कहा इनका निर्वाह नहीं बोले महाराज बहुत कठिन है निर्वाह कैसे करें इतने आजकल पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है क्या किया जाए जैसे तैसे हमने कहा भाई धर्म बचाओ बोले हमारे लिए बच्चों के लिए व्यवस्था तो नहीं बदल सकती बच्चों से पूछा महाराज जी बहुत पीड़ा हुई सुनकर के उन्होंने कहा महाराज अच्छे परिवार के बालक मांस भक्षण कर रहे हैं मांस भक्षण में भी जिसे हम अत्यंत अत्यंत पूज्य मानते हैं उसका मांस भी खा रहे हैं विचार कीजिए उनमें गोभक्ति के संस्कार कैसे आएंगे इसी राजस्थान के एक लड़के ने हमको बताया कि दिल्ली में कई होटलें ऐसी हैं जहा गोमांस मिलता है लोग खाते हैं दक्षिण की हालत तो और ज्यादा खराब हो रही है दुर्भाग्य है इसलिए हम बारंबार निवेदन कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं एक गोवंश की सुरक्षा से संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित तो हो जाएगा राष्ट्र का संपूर्ण धर्म सुरक्षित तो हो जाएगा चारों वर्ण सुरक्षित तो हो जाएंगे चारों आश्रम सुरक्षित तो हो जाएंगे और गोवंश का विनाश नहीं रुका रुका तो किसी की सुरक्षा नहीं होगी मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा इतना ही नहीं संपूर्ण प्रकृति में प्रलय हो जाएगा एक गाय विश्व की पालिका रक्षिका पोशिका है अभी समय, है, समय रहते हुए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और ईमानदारी से गोवंश की सुरक्षा में कटिबद्ध हो जाना चाहिए जो जहां रहता है जिसका जो अधिकार है भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी है उसके अनुसार वह निश्चय कर ले कोई किसी विभाग में कर्मचारी है कोई अधिकारी है कोई अध्यापक है हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं स्वयं गोभक्ति करूंगा और अपने से जुड़े हुए व्यक्ति में गोभक्ति के संस्कार उत्पन्न करूंगा परस्परम भाव यंत परम श्रेयो माप से इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को जागृत करके परम श्रेय की प्राप्ति कर लें कथा से कोई एक प्रयोजन हमारा नहीं है कि अमुक संस्था का अमुक कार्य हो जाए बिल्कुल हमारे, हमारा हमारा प्रयोजन नहीं है कथा का हमारे बोलने का एकमात्र प्रयोजन है हमारे हृदय में भी गोभक्ति के संस्कार पुष्ट हुए और सुनने वालों के हृदय में भी गोभक्ति के संस्कार जागृत हो गए लेना तो कुछ है ही नहीं भौतिक वस्तु कथा के निमित्त तो कुछ लेना है ही नहीं लेकिन फिर भी किसी को यदि देने की इच्छा हो कि नहीं महाराज हम बिना दिए नहीं रहेंगे तो केवल इतना निश्चय कर लीजिए आप लोग कि इस महाभारत की कथा सुनकर चाहे यहां बैठे लोग हों अथवा जहां तक लोग बैठकर सुन रहे हों वहां के लोग यह भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हम विशुद्ध शाकाहारी बनेंगे गोवृती बनेंगे और हम जीवन भर गोमाता की सेवा चाहे भावात्मक क्रियात्मक सृजनात्मक रचनात्मक किसी भी प्रकार से नित्य गो सेवा करेंगे इतना निश्चय कर लें तो हमें विश्वास है कि दास का यह श्रम सफल होगा आपका समय दान देना भी सफल होगा और यह इतना विराट विशाल आयोजन इसमें जो कुछ खर्च किया गया है वो सब सफल होगा इसलिए भैया मांसाहार त्यागो व्यसनों को त्यागो मध्य मांस को त्यागो इसके बिना चित्त शुद्धि होने वाली नहीं है गोवृत्ति बनो जब तक आप स्वयं गोपालक नहीं बनेंगे तब तक गोवृत्त में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप लोग गोवृत्ति होने के साथ गोपालक बनिए ये बहुत आवश्यक है स्कंद पुराण का श्लोक है नोट भी कराया था हमने गोभी विप्रई वेद सती भी सत्यवादी भी दानशील ऐश्च सवीर धार्य सात लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है उनमें सबसे पहली है गाय गोभी फिर विप्रई फिर ब्राह्मण फिर वेद फिर सती नारियां, सत्यवादी लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष इन सात के ऊपर पृथ्वी चुकी हुई है गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ वेदों के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी पुरुषों ने जन्म लिया और स्वेच्छाचारी पुरुषों के आने से माताओं की पवित्रता नष्ट हुई और माताओं की पवित्रता नष्ट होने से सत्यवादी लोभ रहित और शूरवीर पुरुषों ने जन्म लेना कम कर दिया इसीलिए संसार की यह दुर्दशा हो रही है इसलिए भैया एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए पता नहीं फिर कहने का समय रहेगा कि नहीं रहेगा इसलिए पुनः पुनः निवेदन करते हैं कि गोरक्षार्थ भगवान से नित्य प्रार्थना अवश्य करें अपनी परंपरा से प्राप्त मंत्र का एक माला जप करें स्तोत्र का पाठ करें गोरक्षा के लिए बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं घड़ी देखकर 10-5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके उतनी देर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करें अथवा जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वह नाम लेवे लेकिन गोरक्षा के लिए लेवे गोरक्षा के निमित्त लेवे उस जब का फल गोरक्षा को अर्पित करें और हृदय से प्रार्थना करें हे नाथ हे प्रभो हे प्राणवल्लभ हे हे दीनबंधु ऐसी कृपा करें भारतीय गोवंश सुरक्षित हो जाए सुखी हो जाए स्वस्थ हो जाए और इस भारत की पवित्र धरती पर गाय की रक्त की एक बूंद भी न गिरे यह संपूर्ण धरती गोमय गोमूत्र से पवित्र हो उठे दूध दही की नदियाँ घृत के सरोवर फिर से भरने लग जाएं हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए हमारे हृदय में गोवंश के प्रति अनुराग हो गोवंश के प्रति भक्ति हो और सबके हृदय में भक्ति हो ऐसी प्रार्थना नित्य करें प्रार्थना का बहुत बड़ा साम बल होता है बहुत बड़ा बल प्रार्थना में होता है नित्य प्रार्थना करें दूसरा काम स्वयं नित्य गो सेवा करें किसी न किसी प्रकार से गोसेवा करें और तीसरा काम भारतीय देसी गायों के दूध दही घट के सेवन का पक्का निश्चय करें ये न मिले तो हम केवल सूखी रोटी और सरसों के तेल में छुका हुआ साग पाके रह जाएं लेकिन बाजार का अपवित्र घी का प्रयोग हम नहीं करेंगे ये भीतर से पक्का निश्चय करें सारे राष्ट्र के संतों के चरणों में भी हमारी दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है अभ्यर्थना है अविलंब अपने मठ मंदिरों में बाजार के घी का प्रयोग बंद कर दें बाजार की मिठाइयों का भोग लगाना बंद कर दें रूखा सूखा भोग लगाएं ठाकुर जी को ज्यादा राजी होंगे ठाकुर जी और हमारे संत भगवान इनको इस प्रकार के बाजार के चर्मीयुक्त घी से बने पदार्थ खिलाकर उनके भजन को न बिगाड़ें उनके चित्त को न बिगाड़ें रही ये महात्मा प्रसन्न कैसे होंगे बुरा नमाने विनोद की बात कह रहे हैं आप छप्पन भोग पवा दो और दक्षिणा न दो दक्षिणा अंग है भोजन का भोजन यज्ञ है अन्य यज्ञ है और यज्ञ का अंग दक्षिणा होती है दक्षिणा न दो तो छप्पन भोग पाकर भी राजी नहीं होंगे हम तो यह प्रयोग अनेकों बार करते हैं मलुक पीठ में नित्य के ठाकुर जी के घी का खर्च ठाकुर जी की गैया से चल जाता है घी दूध का कर्ज अ कथनचित भंडारा करने वाला कोई सेवक आ गया और उसने कहा महाराज जी हमारा भंडारा कराने की इच्छा है और पथमेड़ा वाला घी कथनचित वहां की जो दुकान है उसमें उपलब्ध नहीं हुआ व्यक्ति तो की भावना है तो हम कहते हैं कि दाल भात फुल साग बन जाए स्थान में जो दूध है उसी की खीर बन जाए कच्ची रसोई बन जाए और आपको खर्च ज्यादा करना ना सौ सौ रुपया दक्षिणा बांट दो पान पाँच सौ रुपये दक्षिणा बांट दो खूब आशीर्वाद देते भेज जाएंगे संत बाबा भाई भगत हैं हैं पक्का जो है ना कुंभों में हम अनुभव करते हैं महाराज जी कुंभों में हम अनुभव करते हैं कि आपने यहाँ उज्जैन कुंभ में जो है उज्जैन कुंभ की बात बता रहे हैं गर्मी का समय रहता है और गर्मी के समय में पक्की रसोई सबको बहुत नुकसान करती है तो श्री अयोध्या जी से कुछ रसोईया संत भगवान पधारे थे बड़ा श्रम करते थे महाराज नौ नौ क्विंटल आटा रोज सिका वो भी रोटी अब बढ़िया घी एक नंबर घी पथमेड़ा का और घी का प्रयोग किया गया फुलका पर हाथ फेरने के लिए दाल भात फुलका साग और साढ़े नौ बजे दस बजे पंगत की हरी हर महाराज पूरा क्षेत्र भर जाता था संतों से क्यों पूछा बोले महाराज यहाँ हम केवल दक्षिणा लेने नहीं आते यहाँ हम प्रसाद पाने आते क्यों बढ़िया कच्ची रसोई मिल रही है और खूब तृप्त तो होकर पाते हैं एकदम शुद्ध चीज है अप्रेम से ऐसा कीजिए पर अशुद्ध वस्तु जिसको छूकर जिसके मंदिर में जाने पर भगवान की पुनः प्रतिष्ठा करानी पड़े ऐसी वस्तु का स्पर्श मत कीजिए इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हम कोई शिकायत के भाव से नहीं कह रहे हैं हम अयोध्या जी में जाते ही हैं अयोध्या हमारे श्री रघुनाथ जी का नित्य धाम है नित्य साकेत है और संतों का खूब स्नेह है संतों की खूब कृपा है लेकिन हम पिछली बार भी निवेदन करके आए थे पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी के महोत्सव में और फिर आज पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इतना विशाल नगर अयोध्या अवध धाम धामाधिपति और वहाँ कोई बड़ी गौशाला नहीं है कोई बड़ी गौशाला जिसमें भारतीय देसी गोवंश हो दस बीस भी गाय हैं ऐसी गोशाला नहीं है बड़े बड़े स्थान हैं, स्थानों पर बड़ी बड़ी भूमिया हैं, लेकिन शुद्ध देसी गोवंश का पालन नहीं हो रहा है यह दुख की बात है इसलिए विशुद्ध भारतीय नस्ल की गायों का पालन करें अपने आश्रमों में जगह हो खेती की जगह हो तो तो अवश्य खूब गोवंश रखें नहीं तो इतने महापुरुष हैं सब एकजुट होकर के कोई बहुत विशाल भूमि लेकर के जैसी अयोध्या की महिमा है उसी के अनुसार विशाल गोशाला खोलें और कम से कम अयोध्या में तो ये निश्चय हो जाए कि जितने भी मठ मंदिर स्थान हैं उनमें भारतीय देसी गायों के दूध दही घी से ही भगवान को भोग लगाया जाएगा ये निश्चय हो जाए अब धीरे धीरे शुरू हो गया है बद्रीनाथ भगवान पूर्ण गोवर्ती हो चुके हैं इस बार महाराज जी बद्रिकाश्रम गए थे बद्रीनारायण भगवान पूर्ण गोवर्ती हो चुके भारतीय देसी गाय के घी का ही दीपक जलाया जाएगा उसी से भोग बनाया जाएगा और उनके अभिषेक और खीर आदि के लिए वही गौशाला खोलने का निश्चय किया गया है बद्रीनाथ भगवान की जो गायें हैं वे ही उनकी सेवा के लिए दुग्ध दही आदि प्रदान करेंगी भविष्य में घृत की आपूर्ति भी होने लग जाएगी इस प्रकार का विचार है धीरे धीरे सभी तीर्थों को सभी मठ मंदिरों को इस प्रकार से होना है अभी बहुत काम बाकी है अभी तो आरंभ हुआ है कक्षा एक से भी नीचे कोई क्लास होती है आजकल वहाँ से श्रम शुरू हुआ है अभी कक्षा एक तक भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गाय के प्रति भगवत बुद्धि नहीं हो जाती है उसके प्रति पूज्य बुद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का प्रयास सफल नहीं है हर व्यक्ति गाय का आदर करे कोई कृषक कसाई को न दे और किसी को भी पता चल जाए कि अनुचित व्यक्ति गाय को प्रताड़ित कर रहा है या ले जाने की कोशिश कर रहा है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उस एक गायक को बचाना पंजाब के सतीश जी आते हैं और नई नई घटनाएं सुनाते हैं तो हमको उनसे इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है कि वे अपनी युवक मंडली के साथ गोवंश के संरक्षण का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है यह संपूर्ण राष्ट्र का कार्य है और संपूर्ण भारतीय सभ्य समाज का कार्य है एक व्यक्ति का कार्य नहीं सबको सब, सब जागृत तो हो जाएंगे जब व्यक्ति बेचेगा ही नहीं तो ले कौन जाएगा जब व्यक्ति अपने अपने खेत खलिहान से गाय को निकालेगा ही नहीं गाय अनाश्रित रूप में घूमेगे ही नहीं तो गाय को पकड़कर ले जाने वाला कौन होगा हमारी उपेक्षा के कारण कुछ अपराध हो रहे हैं इसलिए कई बार महाराज जी हमारे मन में आता है कि संपूर्ण राष्ट्र में गोवध का पूर्ण निषेध होना चाहिए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान सरकार से पूरे राष्ट्र ने आशा की है संत समाज ने आशा की है और उस आशा को उन्हें शीघ्र पूर्ण करना चाहिए यह हम आशा करते हैं और वे सहृदय हैं वे अवश्य पूरी करेंगे ऐसा सोचते भी हैं विचारशील हैं सहृदय हैं राष्ट्रीयता भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं इतना होने के बाद भी यदि नहीं किया गया तो भारत राष्ट्र के साथ इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा छल और कोई दूसरा नहीं होगा तो नारायण बहुत आवश्यक है तो संपूर्ण राष्ट्र में गोवध निषेध का कानून बनना चाहिए गो मंत्रालय बनना चाहिए ये बात तो सब बहुत अच्छी है होना ही चाहिए लेकिन उसके भी पूर्व संपूर्ण समाज को कटिबद्ध होकर के गोवंश की जो घोर उपेक्षा हो रही है इस उपेक्षा के पाप से कैसे बचा जाए इस पर सबको मंथन करना चाहिए विचार करना चाहिए और गोवंश सुखी हो गए उस प्रयत्न में लगना चाहिए क्योंकि कानून बनाने के बाद भी यदि लोगों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो भी गोवंश के प्रति हो रहे अत्याचारों को हम सर्वथा समाप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए सर्वथा ये अत्याचार समाप्त हों इसके लिए बहुत आवश्यक है अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण राष्ट्र में गोभक्ति की भावना गो उपासना की भावना जागृत तो हो हम भगवान व्यास से महाभारत में विराजमान सभी ऋषि मुनि महात्माओं से और भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब में गो भक्ति, किया, गो भक्ति का बल भगवान प्रदान करें संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित हो गोवंश सुरक्षित हो और सबके भीतर सत्य सदाचार की प्रतिष्ठा हो शिवृंदावन बिहारी तो वह मतंग जो था वो द्विजातियों के पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित तो हो गया लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन पाया इतना दुर्लभ है विप्रत्व इसलिए हे ब्राह्मणों आपके चरणों में बंदन करते हुए हमारी प्रार्थना है इतना दुर्लभ विप्रत्व व्यर्थ मत जाने दो इसको सार्थक कर लो अपने जीवन को सफल बना लो नहीं तो महाराज बड़े दुख की बात होगी शिव वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे तब विश्वामित्र जी की उत्पत्ति के बारे में भीष्म जी ने पुनः चर्चा की और यह बतलाया कि यह कथा आप लोग पहले सुन चुके हैं फिर भी हम संक्षेप में सुना देते हैं इस कथा का सार ये है कि महर्षि ऋचिक भ्रघुवंशी ऋषि महर्षि ऋचिक वे कुपवंशी नरेश महाराज गाधी के निकट पहुंचे और महाराज गाधी की कन्या सत्यवती की याचना की राजर्षि ने कहा कि अपने वंश परंपरा के धर्म का पालन सबको करना चाहिए हम कुशिक वंशी हैं हमारे यहां परंपरा यह है कि हम कन्या उसको देते हैं जो बर कन्या लेने की योग्यता को प्रमाणित कर दे लड़की लेने लायक है कि नहीं ये प्रमाणित करना पड़ता प्रमाणित कैसे होगा बोले प्रमाणित के लिए कोई शर्त रखी जाती ऐसा कर दे तो ब्याह का अधिकारी कन्या प्राप्त करने का अधिकारी तो उन्होंने कहा कि एक हजार श्याम करण अश्व ला करके दे दो तो और मेरी कन्या ले अब एक अश्व श्याम कर्ण अश्व इस धरती पर दुर्लभ है एक हजार कहां से आवे पर ब्रह्म तेज से संपन्न महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता का आवाहन किया वरुण लोक में श्यामकरण अश्व होते हैं और कहा कि वरुण मेरी एक सेवा करो मुझे एक हजार घोड़े चाहिए वरुण देवता ने उनको अर्पित कर दिए और उन्होंने वे गाधिरुवाच वाच चंद्र रश्मि प्रकाशान बातरंगसाम एकतश श्याम करणा देहि सहस्रम दे भार्गव एक हजार अश्व उन्होंने दे दिए गंगा जलाउ जसाम आवाहन किया तो गंगा जी के जल से ही एक हजार श्याम करण अश्व प्रकट हो गए और उस तीर्थ को गंगा जी का तीर्थ कहा गया अश्व तीर्थ कहां है कन्नौज के आसपास है नाम लिखा है जगह का कन्नौज अधूरे कान्य कु गीरमुत्तम अश्वतीर्थे तद्यापी मानव ही परिचक्षित आज भी लोग उसे अश्वतीर्थ कहते हैं भीष्म जी कहते हैं ये कन्नौज के आसपास का तीर्थ है हमने दर्शन नहीं किया लेकिन महाभारत में लिखा है इसलिए बता रहे हैं ये गाधी कन्नौज के ही राजा थे गाधी भी कन्नौज के ही राजा थे कान्य कु के ही राजा थे तो आपने विवाह कर लिया और हजारों वर्षों तक अपनी अनिंदिता पत्नी सत्यवती के साथ निवास करते हुए वे कठोर तप में प्रवृत्त हुए एक दिन की बात है महर्षि ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती की निश्चल निष्कपट सेवा उसके सदाचार और दिव्य पातिव्रत से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा देवी मेरे जैसे तपस्वी ऋषि के प्रसन्न होने पर तेरी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह सकती इसलिए तुम मांग लो हमसे जो कुछ मांगना हो उसने कहा कि महाराज मैं अपनी माताजी से पूछ लू बड़ी मातृभक्ति थी सत्यवती बोले आप देंगे तो मैया से तो पूछ लूं कि हमको क्या मांगना चाहिए मैया ने कहा कि देखो गृहस्थाश्रम की सफलता सतपुत्र में है एक संतान अपने लिए मांग लो और तुम हमारी अकेली बेटी हो कोई भाई तो है नहीं तो अपने लिए एक भाई मांग लो अर्थात मेरे लिए भी एक पुत्र मांग लो एक अपनी सास के लिए एक अपनी मैया कह दो के एक पुत्र तो हे महर्षे आपको अपनी सास को प्रदान करना है और एक पुत्र मुझे प्रदान करना है महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है तब आपने चरुओं का निर्माण किया एक चरु का निर्माण अश्वत्थ वृक्ष के नीचे किया दूसरे चरु का निर्माण उदम्बर वृक्ष के नीचे किया उदम्बर माने गुलर पीपल और गुलर इनके नीचे अलग अलग यज्ञीय चरुओं का निर्माण किया और कहा कि तुम दोनों इन वृक्षों का आलिंगन करो और इस चरु का भक्षण करो इससे तुम्हें पुत्र हो जाएगा मंत्रपूत चरु तैयार करके कहा कि इनको खा लो महर्षि तो कह के चले गए और माताजी ने कहा कि देखो बेटी अपनी पत्नी के प्रति अनुराग सबका होता है मैं तो सास हूँ पर तुम पत्नी हो तो तुम्हारे लिए जो चरू तैयार किया होगा ना वो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया चरू तैयार किया होगा बढ़िया विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके किया होगा ओ हमारे लिए तो ऐसे ही सास को तो ऐसे ही दे दिया जाता है ऐसे हल्के स्तर का चरु हमारे लिए तैयार कर दिया होगा तो देखो तुम्हें तो तपस्वी पुत्र की आवश्यकता है और हमें बहुत योग्य पुत्र की आवश्यकता है इसलिए तुम यदि चाहो तो चरू बदल लें हम तुम्हारा चरू ले लें तुम हमारा ले लो और वृक्षों का भी विपरीत आलिंगन कर लें वो बड़ी मातृभक्ता थी उसने मान लिया मान करके पृथक पृथक चरुओं का एक दूसरे के चरुओं का भी भक्षण कर लिया और एक दूसरे व्यत्यास से ही वृक्षों का भी आलिंगन उन्होंने कर लिया जिसमें संपूर्ण वैष्णव तेज विराजमान किया गया था क्षात्र तेज रक्षा का तेज विराजमान किया गया था वो माता का चरु था सत्यवती की माता का जिसमें संपूर्ण ब्राह्मतेज प्रतिष्ठित किया गया था वह चरु सत्यवती के लिए चरु था लेकिन अच्छा आलिंगन भी सत्यवती की माता को आलिंगन करना चाहिए करना था पीपल का इनको करना था गुलर का लेकिन वो उल्टा पल्टा हो गया इन्होंने पीपल का कर लिया उन्होंने गुलर का कर लिया महर्षि ने कहा कि मया ही विश्वम यद ब्रह्मा तत्चरऊ सन्निवेशितम क्षत्रवीय चकलम चरु तस्या निवेशितम मैंने संपूर्ण ब्रह्म तेज सत्यवती तुम्हारे चरु में प्रतिष्ठित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में भगवान विष्णु का जो क्षत्रिय तेज है जिसके द्वारा वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं उसको मैंने तुम्हारी माता के चरु में प्रतिष्ठित कर दिया था लेकिन तुमने जो मनमाना कार्य किया है इसके कारण तुम्हारे पुत्र जो होगा भयंकर उग्र स्वभाव का होगा क्षत्रियों वाले स्वभाव का होगा और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा वो ब्राह्मणों के जैसा होगा क्योंकि उसके उत्पत्ति में ब्राह्मी चरू ही कारण है श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी के अनेक महापुरुष कृपा पूर्वक पधारे हैं पधार रहे हैं, हैं। सबका हम लोगों को दर्शन होगा अखिल भारती निर्वाणी अनि के श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज तीनों अनियों के प्रधानमंत्री महंत श्री माधवदास जी महाराज श्री महाराज जी सब संत अनेक महापुरुष पधारे हैं सबका हम वंदन अभिनंदन करते हैं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 ram jai ram jai jai ram jai siya ram jai ट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम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 राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम एक बड़ी सुंदर बात है कि एक तो सबको नासिक कुंभ का न्योता है अभी दीनबंधु दास जी कह के गए कि नासिक कुंभ के जो मेलाधिकारी हैं अखाड़ों से विशेष चर्चा उनको करनी थी और सबका यहाँ पूर्व निश्चित कार्यक्रम था इसलिए यहीं वो बैठक भी करेंगे तो एक तो नासिक कुंभ का न्योता सबको मिल गया इन महापुरुषों का दर्शन हो गया और आज सबका इस कथा के थोड़ी देर कथा चलेगी उसके बाद आप सबका मंगलमय आशीर्वचन भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा तो हम लोग सावधान होकर के कथा का श्रवण करें और आज गोलोक धाम वाले महाराज भी आने वाले थे कहाँ विलम्ब हो गया पता नहीं हाँ दस मिनट में वो भी आने वाले हैं तो नंदगांव पथमेड़ा गोधाम नंदगांव शाखा में गो नवरात्रि महोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक हो रहा है उसमें श्री गर्ग संगीता जी की कथा है उसमें भी सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है सब पधारें और सभी लोगों से आग्रह है कि गो नवरात्रि महोत्सव में आवें उसके पूर्व उसके पूर्व अपने ब्रज में श्री जड़खोर गोधाम में भी पाँच अक्टूबर से श्री गो गो महोत्सव है यज्ञ है शुरू भी यज्ञ है कथा भी है रासलीला भी है उसका भी सब लोग लाभ प्राप्त करेंगे जय जय श्री राधे सत्यवती ने कहा कि भगवान इसमें मेरा दोष कहाँ है शास्त्राज्ञा है कि माता पिता और गुरु इनकी वाण इनकी आज्ञा का पालन बिना विचार के भी करना चाहिए मेरी माता ने जो मुझे आज्ञा दी मैंने उसका पालन किया मेरा इसमें अपराध नहीं है आपके जैसे समर्थ ऋषि के द्वारा इस प्रकार की संतान नहीं होनी चाहिए महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यह चरु का प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर तो नहीं जाएगा पर पौत्र पर चला जाएगा तो सत्यवती के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए वहाँ तक चरु का प्रभाव नहीं गया पर जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम हुए वहाँ चरु का प्रभाव चला गया तो भीष्म जी कह रहे हैं श्री विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय होकर तप पूर्वक ब्राह्मण बन गए उसमें तपस्या कारण नहीं है आप कहते मतंग तो तपस्या करके भी नहीं बन पाया और ये तपस्या करके ब्रह्मषित्व को प्राप्त कैसे किया बोले इसका समाधान ये है तप पूर्वक ब्रह्मषित्व इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनकी उत्पत्ति का हेतु ही ब्राह्मी चरु था इसलिए ब्रह्म तेज से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी वह तेज तो उनमें स्वाभाविक था पर कुछ क्षत्रियव के संस्कार जो आए थे उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और वे संस्कार जब अनावृत हुए तो ब्रह्मत्व तो उनके भीतर था ही उसका प्रकाश हो गया इसलिए यह अपवाद है यह विधि नहीं है भीष्म जी कह रहे हैं यह दृष्टांत अपवाद है यह विधि नहीं है बस यही यही आजकल की विचारधारा से व्यासी की विचारधारा का विरोध है आज का समय होता तो विश्वामित्र जी को ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती क्योंकि आजकल तो लोगों का सिद्धांत है कि जिसका ब्राह्मण वाला संस्कार करा दिया जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा जिसका क्षत्रिय वाला संस्कार करा दिया जाएगा वो क्षत्रिय हो जाएगा जबकि संस्कृत भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ है जननेन या प्राप्यते जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही महाराज जी भीष्म जी कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर मैं कभी अपने मन में सोचता कि मुझे संपूर्ण सांगोपांग धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ कोई एक ऐसी बात नहीं है जिस अंश में मेरे जीवन में न्यूनता रही हो लेकिन फिर भी वैदिक सदाचार संपन्न जीवन होने पर भी पराक्रम होने पर भी ओज तेज वल वीर्य आदि गुण होने के बाद भी मैं विचार करता हूं कि ये सब मुझे जो गुण प्राप्त हुए हैं इनकी अपेक्षा यदि मुझे ब्रह्मत्व जन्म से प्राप्त होता तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता ये जी कह रहे हैं, मैं अपने को भाग्यशाली समझता यदि मैं जन्म से ब्राह्मण होता तो हे युधिष्ठिर अंतिम बात सुन लो सदाचारी धर्मनिष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो लेकिन यदि तुम पूछो कि पितामह हमसे भी अधिक कोई प्रिय आपको क्या है तो ये ऋषि मुनि महात्मा ये ब्राह्मण तुमसे भी अधिक मुझे प्रिय हैं। मुझे अपने पिता सांतनु से अधिक प्रिय हैं, अपने पितामह से अधिक प्रिय हैं तुमसे अधिक प्रिय हैं और एक बात तो ऐसी कही है ये ब्राह्मण मुझे श्री कृष्ण से भी अधिक प्रिय हैं भगवान के नेत्र भराए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है पितामह आपको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है पूछा युधिष्ठिर ने आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है बोले मैं गुप्त रूप से जब विचरता हुआ ब्राह्मणों की गोष्ठियों में पहुंचता हूं और वहाँ जब मैं ब्राह्मणों की गोष्ठी में सुनता हूँ ऋषि मुनियों की गोष्ठी में सुनता हूँ कि भीष्म महान ब्राह्मण भक्त है तो बस उस समय मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है मेरा रोम रोम खिल जाता है युधिष्ठिर जिस क्षत्रिय से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए वो तो जीवन मुक्त है मरने के बाद मुक्त होने की आवश्यकता नहीं वो जीते जी मुक्त है इसलिए मेरी विशेष आज्ञा है ऋषि मुनि महात्माओं का संतों का ब्राह्मणों का विशेष आदर करना यह दुखी न हो जाए यह तुम्हें अपना मानते रहें फिर अपने आप तुम्हारा धर्म और सदाचार सुरक्षित रहेगा सबसे बड़ी भक्ति क्या है युद्धि ने पूछा बहुत ध्यान से सुनने समझने की बात है संपूर्ण जीव जगत के एकमात्र स्वामी भगवान हैं इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि है पर लोक व्यवहार में फिर भी कोई हमारा स्वामी भी होता है और कोई हमारा सेवक भी होता है आपका कोई सेवक भी है और अपने से बड़े उनको हम लोग स्वामी की तरह उनको आदर देते हैं कोई सेवक है तो कोई स्वामी है यहाँ पितामा भीष्म कह रहे हैं प्रत्येक सेवक को अपने स्वामी को भगवत भाव से देखना चाहिए और वह यदि भगवत भाव से स्वामी का दर्शन करता है और भक्ति करता है तो स्वामी भक्ति से श्रेष्ठ और कोई दूसरी भक्ति नहीं क्योंकि स्वामी भगवान ही है हमारे यहां शरीरों को प्रधानता नहीं दी गई है शरीरों में जो शरीरी तत्व है भगवत तत्व उस तत्व को मान करके ही मान्यता दी गई है और वह तत्व ही सबका स्वामी है इसलिए स्वामी की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है इसलिए जिसका दाना पानी खाए जिसके आश्रय में रहे उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए उसके प्रति सदा आदर की भावना और भक्ति की भावना रखनी चाहिए इस संबंध में एक कथानक सुनाया भीष्मी ने एक बहेलिये ने बाण मारा किसी वन्य मृग के ऊपर सरसंधान किया किंतु मृग भाग गया और वो भयंकर बाण बेग से छोड़ा हुआ बाण एक हरे भरे वृक्ष वृक्ष के तने में जा करके प्रविष्ट हो गया विष से बुझा हुआ बाण जब वृक्ष में प्रविष्ट हुआ तो उस बाण के बाण में लगे हुए विष के दुष्प्रभाव के कारण वो सारा वृक्ष जल गया सूख गया हरा भरा वृक्ष सूख गया जब वृक्ष सूख गया तो स्पष्ट लिखा है खगाह बीत फलम वृक्षम जिस वृक्ष में फल नहीं रह जाते पत्ते नहीं रह जाते चिड़िया उड़ जाती है उस वृक्ष पर नहीं रहती सारे पक्षी वहां से उससे पलायन कर गए उड़ गए किंतु उस वृक्ष के खोहड़ में एक तोता रहता था जो धर्मशास्त्र का जानकार था उसने विचार किया इसी खोहड़ में मैं पैदा हुआ यहीं पालित पोषित हुआ यहीं सुरक्षित हुआ तो यह वृक्ष धर्मतया मेरा स्वामी है और इस समय स्वामी विपत्ति से ग्रसित है जल गया है सूख गया है तो अपने इस स्वामी का त्याग करके मुझे नहीं जाना चाहिए तो उस तोते ने भी दाना पानी लेना बंद कर दिया उसी खोहड़ में बैठ के राम राम राम राम करने लग गया उस तोते की स्वामी भक्ति से रीझ करके भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र स्वयं पधारे और स्वयं पधार करके देवराज इंद्र ने कहा अथ पृष्ठ शुकप्राह मूर्धना तमभि समिवाद्यतम स्वागत यद्यपि इंद्र ब्राह्मण वेश में आए थे और वे समझा रहे थे कि देखो तुम क्यों इस खोहड़ को छोड़कर नहीं जाते हो तुम क्यों आत्मविनाश करना चाहते हो ये उचित नहीं है तो उस तोते ने कहा कि हे देवराज आपका स्वागत है इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ मैं तो ब्राह्मण के वेश में आया इंद्र वेश में आया नहीं और ये तोता कहता है कि हे देवराज आपका स्वागत है तुमने कैसे पहचाना उस तोते ने कहा यह वृक्ष जिसका आश्रय लेकर मैं पालित पोषित हुआ सुख में जिसका साथी रहा अब वो जल गया सूख गया उस दुख की अवस्था में उस वृक्ष का त्याग नहीं कर सकता यह वृक्ष ही मेरा स्वामी है इसके प्रति भक्ति के प्रभाव से और तप के प्रभाव से मुझे दिव्य ज्ञान हो गया है मुझे दिव्य दृष्टि हो गई है यद्यपि आप छद्म में आए हैं लेकिन मैंने फिर भी आपको पहचान लिया विज्ञातस तपसा मया तपस्या से मैंने आपको पहचान लिया इंद्र ने कहा चलो पहचान लिया तो तो बहुत अच्छा हुआ एक बात बताओ इस वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं रहा इसकी त्वचा भी सूख गई है पक्षियों के रहने लायक भी यह नहीं रहा ठूठ वृक्ष हो चुका है इसकी वृक्ष की आयु भी समाप्त हो चुकी है शक्ति भी क्षीण हो गई है क्षार भी चला गया है ये शोभा शून्य हो गया है फिर भी तुम इसका त्याग क्यों नहीं करते शुक्र ने कहा अनुक्रोशो ही साधूना महत्धर्म से लक्षण अनुक्रोश्च साधूनाम सदा प्रीतिम प्रयती बहुत सुंदर भाव है धर्मज्ञ सुख कह रहा है साधुता क्या है साधु की परिभाषा क्या है साधु का स्वरूप क्या है कहते प्राणी मात्र पर दया करना इसी का नाम साधुता है महान साधुता प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव रखना यही महान साधुता है इस दया भाव के कारण ही साधु पुरुष संपूर्ण जगत में पूजित होते हैं सम्मानित होते हैं महान धर्म का लक्षण है सब प्राणियों पर दया करो तो इसलिए मैं दया भाव को स्वीकार करता हूं इस वृक्ष से मुझे हटाने का प्रयत्न न करें मेरी इसके प्रति भक्ति है और जिस समय यह विशेष दुख से ग्रसित है उस समय तो वह विशेष दया का पात्र है इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता आप इसके लिए हमको प्रेरित न करें इंद्र ने कहा तो बरदान मांग लो फिर तुम्हारी दया से प्रसन्न होकर तुम्हें बरदान देना चाहते हैं तो उसने कहा सुक ने कहा कि महाराज आंध्र संस ही परम धर्म है न हो क्रूरता न हो निर्दयता न हो कठोरता न हो क्षमा हो दया हो सहजता हो सरलता हो इसी का नाम धर्म है तो मैं आंद्र से रहित होकर इस वृक्ष को अपना स्वामी मानकर इसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होकर एक ही वर मांगना चाहता हूं कि आप तो देवराज हैं अमृत की वर्षा करके इस वृक्ष वृक्ष को अमृत्व प्रदान कर दीजिए इसको हरा भरा कर दीजिए और फिर से वह श्रीमंत सुख श्रीमंत तो हो जाए सुख संपन्न हो जाए और ऐसा ही किया इंद्र ने अमृत वर्षण करके उस वृक्ष को सुंदर बना दिया यद्यपि उत्तम स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य ही है किंतु दयालुता के कारण और स्वामी भक्ति के कारण वह शुक अपनी आयु को पूर्ण करके स्वर्ग का अधिकारी हुआ इसलिए कभी कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए स्वामी भक्ति सदा चित्त में रहनी चाहिए यद्यपि दैव की प्रबलता प्रारब्ध की प्रबलता भाग्य की प्रबलता बारंबार शास्त्रों में कही गई है लेकिन प्रारब्ध की प्रबलता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें हमें पुरुषार्थ से कभी उदासी नहीं होना चाहिए हमें जो परंपरा से प्राप्त और स्वाभाविक कर्तव्य कर्म के रूप में प्राप्त जो धर्म है उस धर्म का हमें अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और किस किस कर्म से किस किस प्रकार के दुष्परिणाम की प्राप्ति होती है उसका भी वर्णन किया क्या करने से क्या मिलता है क्या करने से क्या नहीं मिलता है इसको भी कहा गया इसको कर्म विपाक विपाकाध्याय कहा गया महाभारत में कर्म विपाक किस कर्म के परिणाम से क्या क्या भोगना पड़ता है किसी मनुष्य को खूब पशुधन प्राप्त हुआ है हाथी घोड़ा भी उसके पास हैं और गोवंश भी उसके पास है, है। खूब समृद्धि उसके पास है तो ये किस कर्म का फल है भीष्मी कह रहे हैं रसानाम प्रीति संहारे सौभाग्यमुगछति आमिष प्रति संहारे पशून पुत्रांश्च विन्दति हे राजन रसों का परित्याग करने से दूसरे जन्म में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मांस भक्षण का आजन्म त्याग करने से पशुधन की प्राप्ति होती है जिनके पास गाय नहीं है उन्होंने पूर्व जन्म में जरूर मांस खाया है तो पशु पशुओं का मांस खाया है इसलिए उनके पास पशुधन नहीं है तो इसलिए जो मांस भक्षी नहीं है उनको बहुत गोधन उनके पास होता है उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है विरक्त होंगे तो, तो शिष्यों की प्राप्ति होगी गृहस्थ होंगे तो, तो उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी पाद्यम आसनम एवाथ दीप दीपमन्नम मन्नम यद्यदा तिथि पूजाथम सयज्ञ पंच एक यज्ञ ऐसा है जिसमें बहुत अधिक खर्च नहीं है और संपूर्ण यज्ञ के सांगो पांग अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है उस यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ अतिथि यज्ञ के पांच अंग हैं अतिथि आवे तो सबसे पहले उसके पाद प्रक्षालन करें यह अतिथि यज्ञ का एक अंग है पाद प्रक्षालन दूसरा अंग है अतिथि को बैठने के लिए आसन दे यह अतिथि यज्ञ का दूसरा अंग है तीसरा अंग है उसके कक्ष में दीपदान करें यह अतिथि यज्ञ का तीसरा अंग है चौथा अंग है सुंदर सुस्निग्ध स्वादिष्ट सात्विक अन्न उसे प्रसाद के रूप में प्रदान करे भोजन करावे ये चौथा अंग है और ठहरने के लिए विश्राम के लिए जगह देवे कि यहां महाराज सो जाओ पांच अंग है, इस प्रकार से इन अंगों के सहित जो अतिथि का सत्कार करता है उस गृहस्थ व्यक्ति को बिना यज्ञ किए यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है इसी को कहते हैं अतिथि देवो भव महाराज पुराने समय में होटल नहीं थे धर्मशालाएँ नहीं थी लोग यात्राएं करते थे और अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप जहाँ जिसको ठहरने की योग्यता है उसके अनुरूप वह ठहर जाते थे अब बिना किसी संकोच के ठहर जाते थे एक पंडित जी यात्रा कर रहे थे शाम हो गई स्नान करके संध्या करनी है रात्रि विश्राम करना है कहाँ करें तो अपनी बैलगाड़ियों से यात्रा होती थी बैलगाड़ी उन्होंने रोक दी बिना किसी संकोच के भीतर घर में घुसे चले गए ब्राह्मणी थी आओ आओ पंडित जी कैसे पधारे बोले पहले ये बताओ पंडित जी कहाँ गए बोले वो तो बाहर गाम गए हैं थोरे तो उनसे तो हमको बड़ा काम था आपका परिचय बोले देवी आप नहीं पहचानती हो मैं पंडित जी का समझी लगता हूँ समझी लगते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है समी जी के लिए हलवा पूरी खीर सब चीज तैयार भई घर में और ब्राह्मण देवता ने प्रेम से स्नान किया संध्या की भोजन करने वाले ही थे अभी जब करने बैठे थे तब तक स्वामी ब्राह्मण आ गए देखा एक ब्राह्मण देवता प्रेम से बैठ माला जप रहे हैं बड़े प्रसन्न हुए चलो ब्राह्मण अतिथि आए पंडितानी से पूछा भाई घर में बहुत सुंदर पकवान बन रहे हैं क्या बात है उसने कहा आपको पता नहीं है संधि जी बाहर बैठे हैं भजन कर रहे हैं माला फेर रहे हैं अरे मैं तो देख रहा हूं पहली बार इनको ये संधि कब से हो गए संधि बन के कैसे घर में घुसे चले आए तो उन्होंने माला पूरी होने के बाद ब्राह्मण से मिलकर पूछा ब्राह्मण देवता आप यहाँ पधारे अतिथि बने बड़े सौभाग्य की बात है लेकिन आपने मेरी धर्म पत्नी को परिचय दिया कि मैं आपका समझी लगता हूँ तो मैं तो शायद पहली बार ही आपको देख रहा हूँ आप समझि कैसे हो गए ब्राह्मण ने कहा अस्माकम् बदरी चक्रम युष्माकम् बदरी ग्रहे वादरायण संबंधा प्रसिद्धो लोक वेदयो देखो पंडित जी बात ऐसी है हमारी बैलगाड़ी का जो चक्का है वो बेर की लकड़ी का है और आपके घर में बेरिया का पेड़ लगा हुआ है तो इस प्रकार से हमारा बेर का चक्का और आपका बेरिया का वृक्ष यही बादरायण संबंध है और ये तो लोक वेद में अत्यंत प्रसिद्ध है व्यास जी को भी वादरायण कहा जाता है इतना सुनते ही वो प्रसन्न हो गए बोले जब तो वादारायण संबंध से चलो हम दोनों एक दूसरे के गले लग लेते हैं दोनों ने संधि गले मिलते हैं ना तो मिलनी कर ली और प्रेम से खीर माल पाया कहने का मतलब है इस प्रकार से विनोद पूर्वक भी लोग अतिथि हो जाया करते थे कितनी पवित्र परंपरा थी इसलिए अतिथि की सेवा अतिथि का सत्कार वह यज्ञ है धनम लभे तान है जी कह रहे हैं जिन लोगों ने धन का दान किया है वे ही धनी मानी हुए आज जो भी श्रीमंत दिखाई पड़ रहे हैं समृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं जरूर उन्होंने पूर्व जन्म में सुपात्रों की सेवा में अपने धन का व्यय किया होगा अपनी पूर्ण लक्ष्मी को गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा अतिथि सत्कार में व्यय किया होगा उसी के परिणाम से वे श्रीमंत तो हुए हैं श्रीमान हुए हैं धनवान हुए हैं दान न करने वाला दरिद्र होता है ये जी कह रहे है। दान हीनता से मनुष्य दरिद्र होता है इसलिए दरिद्र मनुष्य को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए क्योंकि उसका दरिद्रता रूपी दोष भी दान करने से ही नष्ट होगा ये दान की विशेष महिमा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी कोई बात टाली नहीं जाती वो जो कहते वो लोगों को माननी पड़ेगी ये किस कर्म का फल है भीष्म जी बता रहे हैं मौने नाग्याम विषाम पते जो उन्होंने जो पूर्व जन्म में बहुत लंबे समय तक के मौन को धारण करते हैं फिर उनका पुनर्जन्म जब होता है तो उनकी वाणी में मौन के कारण इतनी शक्ति हो जाती है कि वे जिसको जो आज्ञा देते हैं उनकी बात कोई ठुकरा नहीं सकता सबको माननी पड़ती है इसलिए मौन से आज्ञा का फल प्राप्त होता है और तपस्या से उपभोग की सामग्रियां अधिक प्राप्त होती हैं और जीवन आयु ब्रह्मचर्य जीवितम ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन प्राप्त होता है अहिंसा धर्म के आचरण से रूप की ऐश्वर्य की और आरोग्य की तीन की प्राप्ति होती है और कंदमूल फल खाकर भजन करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है पत्ते खाकर रहने वालों को शाक की प्राप्ति होती है और अनशन व्रत करने वाला यदि अनशन व्रत पूर्वक देह त्याग करता है तो संपूर्ण प्राणों से मुक्त होकर के वह चिरादि मार्ग से गमन करता है मोक्ष को प्राप्त करता है अनशन की भी महिमा का वर्णन किया गया है ये युधिष्ठिर तृष्णा के कारण ही जीव संग्रह करता है तृष्णा के कारण ही जीव संग्रह करता है और तृष्णा के ही कारण वह लोभ करता है तृष्णा के कारण ही वह दान में प्रवृत्त नहीं होता सेवा में प्रवृत्त नहीं होता उपकार में प्रवृत्त नहीं होता इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि और कुछ छोड़े या न छोड़े तृष्णा को छोड़ दे तृष्णा को छोड़ देने से सारे दोष अपने आप छूट जाएंगे या दुस्ता दुर्मति नीर जीता सोसौ प्राणाति कोजत सुखम उस तृष्णा के त्याग से सुख की प्राप्ति होती है हे युधिष्ठिर युधिष्ठिर्यथा धेनुसहस्रेश वत्सो विंदती मातरम एवं पूर्वकृतम कर्म करतारम अनुगच्छति हे युधिष्ठिर जैसे हजार गोमाताएं खड़ी हैं और बछड़े को खोल दिया जाए तो उन हजार गोमाताओं में से बछड़े की जो अपनी माता होगी बछड़ा ठीक वहीं पहुंच जाएगा अपनी माता के पास बछड़ा पहुंच जाएगा वो इधर उधर नहीं होगा ठीक इसी प्रकार से यह जीव किसी शरीर में चला जाए किसी भी योनि में चला जाए कर्म बछड़े के समान उसका पीछा करता है कर्म सदा उसको उस शरीर में प्राप्त हो जाता है इसलिए हमेशा सत कर्म का आचरण करना चाहिए असत कर्म नहीं करना चाहिए यही विशेष बात है और संपूर्ण दोषों में मृत जो है मिथ्या भाषण करना ये सबसे भयंकर दोष है इसलिए तृष्णा का त्याग और असत्य का त्याग कर देने से दुष्कर्मों से छूट मिल जाती है फिर अपकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होते हैं अनेक प्रसंग सुंदर सुंदर हैं अनधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए यह भी एक प्रकरण है एक राजा था महाराज जी उसका पुरोहित जब पुण्याह वाचन करता स्वस्ति वाचन करता तो वो राजा ठाहा का लगाकर हंसने लग जाता था इससे पुरोहित को बड़ी लज्जा होती उस पुरोहित ने कहा कि अरे आप बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं वैदिक धर्म में आपकी बड़ी श्रद्धा है गौ और ब्राह्मण दोनों का आप आदर करते हैं मैं तुम्हारा कुल पुरोहित और कई बार तुम अवज्ञापूर्वक हंसते हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है तो यदि तुम कुछ हमें देना ही चाहते हो मुँह मांगी वस्तु तो तुम अपने हंसने रह, का रहस्य बता दो हमको यही बतला दो कि तुम हंसते क्यों हो तुम्हारे हंसने से हमको बड़ी पीड़ा होती उस राजा ने कहा कि अब आपने कह दिया है तो हम कह देते हैं मैं पूर्व जन्म में एक अनधिकारी व्यक्ति था तप का अधिकार मेरा नहीं था पर मैं घर द्वार छोड़ के तपस्या के लिए चला गया मनमाने ढंग से तप करने लग गया और उस समय तुमने दयावश अनधिकारी होते हुए भी मुझे विधि का निर्देश किया था उपदेश किया था तो तुम उसी आप उसी शरीर से मुक्त हो जाने वाले थे लेकिन अनधिकारी को उपदेश देने के कारण ब्राह्मण तो आप हुए लेकिन राज पौरोहित्य को तुम्हें स्वीकार करना पड़ा और तुम्हारे उपदेश से मेरी उन्नति हो गई मैं राजा बन गया तो मैं हंसता इसलिए हूँ कि अनधिकारी को उपदेश से आपको ऋषि से पुरोहित बनना पड़ा दूसरा जन्म लेना पड़ा अब राजा के पुरोहित बनकर खूब प्राय चित्त का दान ले रहे हो धन ले रहे हो अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा तो मुझे पूर्व जन्म की याद आ जाती है कि मैं क्या था और आप क्या थे और अब आप जजमान हो गए मैं राजा हो गया ब्राह्मण की आंखें खुल गई उसने पौरोित कर्म को त्याग दिया और जंगल में तप करके और पुनः ब्रह्म तेज को विशेष रूप में प्राप्त करके वह मुक्त हो गया और वह राजा भी समय से सब कुछ त्याग कर जंगल में तप करके उसने भी सदगति प्राप्त की शरीर वाणी और मन ये तीन प्रकार से पाप होते हैं और तीनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित यही है कि सर्वतोभावेन भगवत शरणागत होकर निश्चय कर ले कि अब मैं जो कुछ करूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँगा और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर दे इस प्रकार से ही उस जीव को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है बहुत सुंदर सुंदर महाभारत के प्रकरण हैं दान धर्म पर्व बहुत बड़ा पर्व है महर्षि उपमन्यु ने किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किया उपमन्यु ने भगवान शिव की स्तुति की और कितनी सुंदर स्तुति है इसी को कहते हैं भक्ति महर्षि उपमन्यु भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि नाकपृष्ठम नज्यम न ब्रह्म लोक नम नखिला वृणोमी हर से दासम वृणोमी इसको कहते हैं भक्ति हे भगवान शिव मैं स्वर्गलोक नहीं चाहता देवताओं का राज्य नहीं चाहता ब्रह्मलोक नहीं चाहता निर्गुण ब्रह्म का साहुज नहीं चाहता भूमंडल का राज्य नहीं चाहता हरस्य से दासत्व महम व्रणोमी मैं केवल भगवान शिव का दासत्व चाहता हूँ भगवान शिव हमें अपना दास बना ले में। कहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वर प्रदान किया और इन्हीं उपमन्यु महर्षि से भगवान श्री कृष्ण ने तप की दीक्षा ली ऐसा महाभारत में वर्णन है और इन्होंने तप किया इसका विस्तृत वर्णन हरिवंश में है जो महाभारत का खिलभाग कहा जाता है इसका विस्तारपूर्वक वर्णन वहाँ किया गया है भगवान शिव का यह स्तोत्र बड़ा अद्भुत स्तोत्र है महाभारत का यह अनुपम स्तोत्र है और इस स्तोत्र की एक विशेषता है कि शिव को सर्वरूप विश्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है अंत में भगवान शिव से प्रार्थना की गई है यदि देयो महियम यदि तुष्टो सिमें प्रभो भक्तिर्भव तुमे नित्यम तयी देव सुरेश्वर यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करूँ भक्ति प्रदान करें और दूध के लिए मचल रहे थे उपमन्यु अपने बचपन में तो इनकी माताजी ने कहा कि तप करो शंकर जी को प्रसन्न करो तो तुमको दूध मिल जाएगा पीने के लिए तो शंकर जी ने कहा कि पूरे कुटुम्ब खानदान के सहित तुमको दूध भात भोजन के लिए प्राप्त होगा और बहुत भगवान ने वर प्रदान किए हैं उपमन्यु ऋषि को वर दिया है तुम्हारे गोत्र के ब्राह्मणों को मंत्र सिद्धि शीघ्र होगी आज तुम जिसे मंत्र का उपदेश करोगे उसको भी मंत्र सिद्धि शीघ्र हो जाएगी ऐसा भी वर उन्हें प्रदान किया गया है शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को वरदान दिया है और उपमन्यु महर्षि ने ही इनको प्रेरणा दी है और शिवजी के प्रसाद से महाभारत में जो कथा भीष्म जी सुना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुन रहे हैं तो बोले ये एक एक रानी के द्दस पुत्र और एक एक कन्या यह जो इतनी संतान श्री कृष्ण को मिली हैं ये तप करके शिवजी से उन्होंने प्राप्त की है ऐसा वर्णन मिलता है महात्मा तंडी के द्वारा किए गए शिव स्त्रोत्र का वर्णन है और जैसे महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है ऐसे ही महाभारत में शिव सहस्त्र नाम है उस शिव सहस्त्र नाम का उपदेश महर्षि उपमन्यु ने किया है और बड़ा अद्भुत प्रभावशाली स्त्रोत्र है शिव सहस्त्र नाम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का फल है वही शिव सहस्त्र नाम का फल है क्योंकि दस प्रकार के जो नामापराध हैं उन दस प्रकार के नामापराधों में हरि और हर इनके नामों में भेद करने से भी नामापराध लगता है दस नामापराधों में इसलिए जो फल विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का है वही फल शिव सहस्त्र नाम के पाठ का है यहाँ से शिव नाम का आरंभ है स्थिस्थाणु प्रभुर प्रबरो बरदो भव सर्वात्मा सरव विख्यात सर्व सर्वरो भव प्रवृत्तिवृत्ति नेतः शाश्वत ध्रुवा शमशान वासी भगवान खचरो गोचरोर्दन अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावना उनमेष प्रच्छ सर्वलोक प्रजापति महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशा महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महा, महा, महा, महा, महा ये शंकर जी का एक नाम वृषरूप ही है इसका तात्पर्य धरती पर वृषभ के रूप में ही शंकर जी विचरण करते हैं ये जितने वृषभ हैं ये सब भगवान शिव का ही स्वरूप हैं ये भी इनका वर्णन है इस स्त्रोत्र की फलश्रुति बहुत बड़ी है संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति इससे हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति भी निष्काम भाव से करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है महाभारत में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय का विवेचन न हो पित्री कर्म की बड़ी आवश्यकता पर बल श्री भीष्म जी ने दिया उन्होंने कहा देव कर्म की अपेक्षा कर्म अत्यंत आवश्यक है एक समय की बात है इस कर्म के प्रचलन के लिए भगवान श्री हरि ने उपदेश देने का विचार किया तो भगवान श्री नारायण स्वयं ही श्राद्ध में प्रवृत्त हो गए श्राद्ध में जैसे जैसे विधि करना चाहिए भगवान बैठकर श्राद्ध करने लग गए ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं कुशा बिछाकर पिंड दे रहे हैं जल दे रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप भगवान ने इशारा किया कि हमें विधि पूरी कर लेने तो तब बोलेंगे विधि पूरी करके भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ बोरे महाराज ये श्राद्ध कर्म क्या है तो भगवान ने उसका लंबा चौड़ा उपदेश दिया है तो बोले श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह को जलांजलि दी जाती है नाना ना को पर नाना ना को इन सबको जल दिया जाता है आपका पिता पितामह कौन है लोक पितामह ब्रह्मा के पिताजी तो आप हैं तो आपका पितामह कौन होगा भगवान ने कहा श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग देखकर वैसा ही आचरण करते हैं मैं वज्रिकाश्रम में बैठ श्राद्ध कर कर्म नहीं करूँगा तो आप लोग श्राद्ध कर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे और सनातन धर्म की पवित्र परंपरा का उच्छेद हो जाएगा इसलिए मैं मेरा गोत्र भी मैं, ही अपना पिता भी मैं ही हूं पुत्र भी मैं ही हूं पौत्र भी मैं ही हूं पिता भी मैं ही हूं पितामह भी मैं ही हूं और प्रपितामह भी मैं ही हूं और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भी मैं ही हूं इसलिए मैं श्राद्ध कर्म के द्वारा अपने ही स्वरूप का यजन कर रहा हूं ये भगवान ने उत्तर दिया और कहा कि इस श्राद्ध कर्म से जैसी मुझे प्रसन्नता होती है वैसे अन्य किसी कर्म से नहीं होती है इसलिए आपने देखा होगा कर्मकांड के ग्रंथों में सर्वेशम पितृरूपी जनार्दन प्रियतान नमम सबके पितर कौन सबके पूर्वज कौन बोले सबके पितर भगवान श्री नारायण ही हैं इसलिए पितृ कर्म का जो फल है वह भी भगवान की प्रसन्नता है देखिए जो कुछ भी हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं तो वही हमारा सत्कर्म भागवत धर्म बन जाता है और जिसे लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए किया गया वह श्रेष्ठ उपासनात्मक कर्म होने के बाद भी वो भागवत धर्म की परिधि में नहीं आएगा इसलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए इसमें श्राद्ध कर्म की परंपरा भी प्रायः लुप्त जैसी होती चली जा रही है जब पितरों का रोष होता है पितरों का अपराध होता है तो उस समय संतान दुष्ट हो जाती है अथवा वंश नष्ट हो जाता है तो संतति में दोष अथवा वंश का नाश वह पितरों के रोष के कारण होता है इसलिए पितरों की यथासमय उपासना करके उन्हें भी तृप्त करना चाहिए हरि शरण हरी शरण हरी श हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरीशरण हरीशरण हरी श हरी शरण हरी शो हरी शरण हरी शो हरी श हरी श अरी अरी शर्णु, हरी शरणम हरे शरण हरे शरण हरे शरण वर्ण का विभाग वर्ण व्यवस्था वर्ण संकरता वर्ण संकरता का दोष इन सब की विस्तृत चर्चा है किसको हिस्से में क्या देना चाहिए इसकी भी चर्चा है इस पूरे प्रकरण का हम वंदन करते हैं अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं युधिष्ठिर उवाच दर्शने कीदृश स्नेह संभासे चितामह महाभाग्यम गवाम चन्मे व्याख्या तुम अर्सी हे भगवन हे पितामह किसको देखने से किसके साथ रहने से किस फल की प्राप्ति होती है और गोवंश का महात्म्य क्या है ये कृपा पूर्वक आप हमें बतावें देखिए गोवंश का महात्म्य आरंभ हुआ और श्री गोलोकधाम वाले महाराज जी का आगमन हो गया कितने संयोग की बात है श्री गोलोक बिहारी जी की जय जय जय श्री राधे श्याम विराज सबसे अधिक महात्म्य किसका है किसके दर्शन और स्पर्श की विशेष महिमा है तो इसका वर्णन किया है एक समय की बात है तीर्थराज प्रयाग की घटनाएं महाराज जी गंगा यमुना का जहां संगम है वहां संगम में महर्षि च्यवन ने एक लंबे समय तक चलने वाले व्रत की दीक्षा ली और वे समाधिस्थ होकर जल में प्रवेश कर गए और जल में प्रवेश करके गंगा यमुन योर वेगम सुभीम भीम ने सरसा वातवेग समम जवे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में तीर्थराज प्रयाग में जल के भीतर प्रवेश करके महर्षि च्यवन ने कठोर तप आरंभ कर दिया वर्षों उनको तप करते करते हो गया और तप करते करते उनकी जल चरों से बड़ी मैत्री हो गई जहाँ जो रहता है जिनके साथ रहता है, उनसे प्रेम हो ही जाता है तो मछली कछुआ आदि जो जल के प्राणी हैं उनसे भी उनका प्रेम हो गया वे निर्भय होकर महर्षि के निकट बिचरते और महर्षि निश्चल भाव से बैठ करके भगवत स्मरण करते उनके सारे शरीर पर सेवाल घास काई आदि जम गई जल में अधिक समय तक बैठे रहने के कारण एक समय की बात है मछुआरों ने जाल डाला और महाजाल डालकर खींचा तो मछली कछुआ तो उसमें आई गए उसी जाल में फंसकर महर्षि च्यवन भी बाहर चले आए मछुआरे तो बड़े प्रसन्न थे कि जाल बहुत वजन से खींच रहा है भार है जाल में लगता है कोई बहुत मोटा मत्स्य पकड़ में आ गया है लेकिन बाहर जब उन्होंने देखा तो जाल में लिपटे हुए महर्षि च्यवन देख करके वे थरथर कांपने लग गए तथा मत्स्य ही परिवृत भ्रघुनंदनम आकर्षय महाराज जाले नाथया भ्रगुजी के पुत्र महर्षि च्यवन उनको देखा नव नदी शैवल दिपधांगम हरिश्म जटाधरम लगनई ही शंख नखईर गात्री ही क्रोड़श्चित्रय रिवार पितम महात्मा पूरे हरे हरे हो रहे थे उनकी दाढ़ी पर भी काई लग गई थी वो भी हरी जटा भी हरे सारा शरीर हरा भरा उनका हो रहा था और जाल में अनेक प्रकार के जंतु लिपटे हुए थे वो छटपटा रहे थे अब तो बेचारे मछुआरे थरथर कांपने लगे और चरणों में पढ़कर प्रार्थना करने लगे महाराज हम तो अज्ञानी मलाह हैं मछुआरे हैं हमारा दोष ही क्या है हम तो मत्स्य जीवी हैं यही हमारी आजीविका है हमें पता नहीं था अनजाने में हमने आपको पकड़ के यहाँ तक पहुंचा दिया है आप हमारे अपराध को क्षमा करें और हमें आज्ञा दें कि हम क्या करें महर्षि च्यवन ने कहा प्राणोत्सर्गम विसर्गम बा मत्स्यम्य हम सह संभासहे त्यक्तुम शलले महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो मछुआरो मैं मछलियों के साथ ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा मछलियाँ सुरक्षित होंगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा मछलियाँ मर जाएंगी कछुए मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊँगा क्योंकि मेरा जीवन इन्हीं के अधीन है ये मेरे सहवासी हैं बहुत दिनों तक हमारे साथ इन्होंने निवास किया है इसलिए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता अब तो भी बिचारे घबरा गए मछुआरे सीधे वे सब महाराजा नहुश के पास गए झूंसी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना इसी झूसी का प्राचीन पौराणिक नाम है प्रतिष्ठानपुर प्रतिष्ठानपुर के नरेश नहुष थे और झूसी प्रयाग में ही तो झूसी है कोई अलग तो है नहीं वे सब गए और जाकर प्रार्थना करने लगे महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गट गई है अब तो नहुष अपने पुरोहित के सहित ब्राह्मणों के सहित आए अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कृपा करके इस जाल से बाहर आ जाइए आपका चाहे जैसा कोई कठिन ही कार्य क्यों न हो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूरा करूंगा आप कृपा करके इस जाल से बाहर आ जाइए महर्षि च्यवन ने कहा कि बड़े परिश्रम से मल्लाहों ने मुझे प्राप्त किया है जाल में फंसाया खींचा यहाँ तक लाकर के रखा कितना श्रम हुआ तो इन्हें इनके परिश्रम का फल मिलना चाहिए यदि आप हमको जाल से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमारी कीमत इन मछुआरों को दे दो मूल्य दे दोगे तो मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा और इस प्रकार से मुक्ति हो जाएगी नहुस ने तुरंत अपने मंत्री को आज्ञा किया सहस्रम दीयताम मूल्यम निषादेभ्य पुरोहित हे पुरोहित इन निषादों को एक हजार स्वर्ण मुद्राएं मेरे मूल्य के रूप में दे दी जाए यह सुनते ही महर्षि च्यवन क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम बड़े अज्ञानी मालूम पढ़ते हो मैं साक्षात महर्षि प्रभु का पुत्र हूं, जन्मजात तपस्वी ऋषि हूं, मेरे जैसे पवित्र ऋषि का ब्राह्मण का केवल एक स्वर्ण मुद्रा मूल्य तुमको अपने इस अपकर्म से लज्जा नहीं आती यह मेरा मूल्य नहीं हो सकता अपनी बुद्धि से मेरे मूल्य का निश्चित करो तब नहुस भगवान मूल्यम कि भगवान हे भगवान यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पुरोहित से प्रार्थना करता हूं मेरे मूल्य के रूप में इन मछुआरों को एक हजार स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी एक लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी जाए एक हजार तो पहली कह चुके हैं च्यवन जी ने कहा एक ऋषि की, की कीमत एक लाख ये भी तुम महात्मा का अपमान कर रहे हो एक लाख कीमत नहीं हमारी कीमत बहुत ज्यादा है तब नहुष ने पुरोहित जी से कहा तदपि नो मूल्यम अतो भूयप्रदीताम यदि यह भी मूल्य नहीं है तो हे परोहित जी एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए मछुआरों को और महर्षि बाहर आ जाएं महर्षि ने कहा एक करोड़ मुद्रा भी मेरा मूल्य नहीं हो सकता आप लोग विचार कीजिए तब नहुस ने कहा आधा राज्य में मछुआरों को देता हूं मैं चक्रवर्ती राजा हूं आधा धरती का राज्य मछुआरों को देता हूँ आप ले, ले आप निकला में बाहर चवन हंसने लगे कहा तुम बिल्कुल ही अज्ञानी हो आधा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं हो सकता तो अर्धम राज्यम समग्रम बा निषादे व्यप्रदीयता यदि आधा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं है तो संपूर्ण मेरा राज्य मछुआरों को दे दिया जाए और आप जाल से बाहर आ जाएं क्योंकि मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं मैंने प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी देकर मैं आपको आपका कार्य करूंगा आपको मुक्त कराऊंगा महर्षि ने कहा च्यवन उवाच अर्धम राज्य समग्रम च मूल्यम नारहा पार्थिव सदृशम दीयता मूल्यम ऋषि भी सहचिताम आधा राज्य नहीं पूरा राज्य भी एक ऋषि का ब्राह्मण का साधु का मूल्य नहीं हो सकता इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर विचार करने के लिए आप ऋषियों की गोष्ठी में बैठकर विचार कीजिए अब तो अपने मंत्री पुरोहित आदि के साथ विचार कर रहे थे अनेक ऋषियों से पूछा लेकिन उन्हें समाधान प्राप्त नहीं हुआ उसी समय एक महर्षि का दर्शन उन्हें हो गया तत्रत्वन्यो त्वन्यो बन चरह मूल फलासना नहुस्य समीपस्थो गविजातो भवनमुनि। गविजात नाम के ऋषि एक तो गोकर्ण हुए हैं जो गाय से उत्पन्न हुए हैं और एक गविजात नाम के ऋषि हुए हैं उनका जन्म भी गाय के ही पेट से हुआ तो गविजात नाम के ऋषि दिखाई पड़े उनको देख करके सब ने प्रणाम किया और नहुष ने कहा महाराज मैं बहुत धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं कहीं च्यवन क्रुद्ध हो गए तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा मेरे पितरों का स्वर्ग से पतन हो जाएगा मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी मेरी रक्षा करो उस समय श्री गविजात नाम के ऋषि ने कहा गविजात नाम के ऋषि ने कहा हे राजर्षि ऋषि नहुस ब्राह्मण से अधिक महिमा इस सृष्टि में किसी की नहीं है उसमें भी च्यवन के जैसा ऋषि हो ब्रह्म ऋषि हो तब तो कहना ही क्या है किंतु इतने श्रेष्ठ एक महर्षि का मूल्य यदि विचार किया जाए तो केवल एक गाय हो सकती है और कोई दूसरा मूल्य नहीं हो सकता एक गाय मूल्य हो सकती है सारा राज्य मूल्य नहीं हो सकता पर एक महान ब्राह्मण का ऋषि का संत का महापुरुष का महात्मा का महर्षि का मूल्य एक गाय इसलिए इन मछुआरों को गाय दे दी जाए क्योंकि गविजात ऋषि का शब्द है ब्राह्मणानाम गवाम ब्राह्मण एकत्र मंत्रा हविरन्यत्रतिष्ठति ब्राह्मणों का कुल और गायों का कुल दोनों एक ही खानदान थे ब्रह्मा जी ने इसके दो हिस्से कर दिए दो भाग कर दिए एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी मंत्रों की जिसमें प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया और जिसमें हविष्य की प्रतिष्ठा की गई वह गाय हो गया इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं गाय ब्राह्मणत्व की ऋषित्व की रक्षा करती है और ऋषि ब्राह्मण संत महापुरुष वो गोवंश का संरक्षण संवर्धन करते हैं अनर्घेया महाराजिज वर्णे गावस्य पुरुष परिकल्प्यतां संपूर्ण भगवान की सृष्टि में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ गाय है इसलिए आप ब्राह्मण के मूल्य के रूप में गाय प्रदान कर दो अब तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर पयस्विनी गाय लाकर कहा हे महर्षि आपके मूल्य के रूप में यह पयस्वनी गाय मछुआरों को देकर मैं आपको मुक्त करता हूं। यह सुनते ही महर्षि च्यवन के नेत्रों से आंसू बहने लगे उन्होंने कहा राजन तुम हमने तो तुम्हें अपनी कीमत देने के लिए कहा था पर तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया गाय की समता तो मेरे जैसा ऋषि ही नहीं कर सकता बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है चाहे जितना बड़ा महात्मा हो ऋषि मुनि हो उसके मलमूत्र पवित्र नहीं हो सकते महाराज जी सही बात है कि नहीं मलमूत्र पवित्र होंगे क्या उसे छूके तो नहाना पड़ेगा मिट्टी से हाथ धोना पड़ेगा हैं? लेकिन धन्य है गोमाता, जिसका गोवर जिसका गोमूत्र मल न होकर मल शोधक है संपूर्ण पवित्रता को देने वाला गाय के जैसा पवित्र और कौन होगा गाय सबसे अधिक पवित्र है महर्षि च्यवन ने जो श्लोक कहे हैं, वे यदि हम न कहेंगे तो हम समझेंगे हमारी महाभारत कथा अधूरी रहेगी इतनी सुंदर वाणी है महर्षि च्यवन की च्यवन उवाच उठा मेष राजेंद्र सम्यक्री तो धनम किंचाच्युतो हे राज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गाय की समता करने वाली कोई संपत्ति है मैं विचार पूर्वक नहीं कह सकता हूं गाय के जैसी गाय है गाय की समता कोई नहीं कर सकता जैसे भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा है भगवान के नाम के जब की महिमा है ऐसे ही महर्षि चिवन कह रहे हैं कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शन चापि पार्थिव गवाम प्रशस्य वीर सर्वपापहर शिवम गायों के नामों का कीर्तन बहुला समंगा अक्तो भया क्षेमा सख्या भूयसी आदि नामों का कीर्तन गायों के महात्म्य का श्रवण गायों का दान वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है गावो लक्ष्म सदा मूलम गोसु पाप मान विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानाम परमम हवि गौए जो है लक्ष्मी जी की जड़ हैं उनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है गोए मनुष्यों को अन्न देती हैं और देवताओं को हविष्य देती हैं स्वाहाकार वषटकारो गोसुन्यम प्रतिष्ठित गावो यज्ञ नेत्रो वै तथा यज्ञ तामुखम महर्षि च्यवन कह रहे हैं स्वाहाकार स्मार्थ यागों में स्वाहाकार और स्रौत यज्ञों में वशटकार कहते स्वाहाकार भी गाय में प्रतिष्ठित है और वशटकार भी गाय में प्रतिष्ठित है ओंकार प्रणव भी गाय में ही प्रतिष्ठित है गावो गाव यज्ञ नेत्रियों नेत्री यज्ञ नेत्री यज्ञेश्वरी यज्ञ की स्वामिनी कौन है बोले यज्ञ साक्षात नारायण है और उनका स्वामी कौन हो सकता है बोले उस यज्ञ का भी जो स्वामित्व तो करने वाली है वो गाय है। गावो तथा यज्ञ ही गाय का मुख है गाय यज्ञ का मुख है इसलिए बहुत ध्यान से सुने गाय यज्ञ स्वरूपा है अग्निहोत्र स्वरूपा है और यज्ञ नारायण का मुख गाय है इसलिए जिस बेचारे निर्धन व्यक्ति से यज्ञादि कर्म सविधि संपन्न नहीं हो सकते वो केवल गाये को खिलावे तो यज्ञ कुंड में विधि पूर्वक आहुति हो गई उसका यज्ञ संपन्न हो गया कल महाराज जी एक विचार दे रहे थे हमको बहुत अच्छा लगा कि गांव-गांव में पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में हर जनपद में हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बहुत अच्छा कार्य किया जाए वो ये कि पवित्र सात्विक आहार वाले सात्विक वेशभूषा वाले लोग पवित्र होकर स्नान करके गायों को मध्य मंडप में विराजमान कर लें और गायों के सुरभ्य ही नमहासुरभ्य ही कहकर सहस्रार्चन गायों का करें और ऐसे ही पदार्थों से अर्चन करें जो गाय का भक्ष्य हो जैसे बिनोला है दाना है हरी हरी दूरबा है जो चीज़ गाय पाती हैं ऐसी चीज से अर्चन किया जाए अब फिर गाय को ही वह प्रदान कर दिया जाए खिला दिया जाए तो यह यज्ञ कैसा रहेगा कल महाराज जी चर्चा कर रहे थे यहां बात आ गई महाभारत में धावती बात आ गई गौ साक्षात यज्ञ का मुख है इसलिए इस प्रकार से अर्चन पूर्वक गाय के मुख में जो जाएगा उससे सहज में ही सांगोपांग यज्ञ संपन्न हो जाएगा इतना सुंदर यह काम है और मान लो कोई यह नहीं भी करता है अपने घर में गोपालन करता है गाय को दाना चारा पानी देता है तो बिना यज्ञ किए उसको यज्ञ हो जाए हमारी विशेष इच्छा है कि अब कभी जब पथमेड़ा महाराज जी अयोध्या पधारें तो हमारे श्री माधव दासी के यहाँ गौ माता का दर्शन जरूर करें स्वयं अपने हाथ से सेवा महाराज जी भी स्वयं अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं और जैसे महाराज गोल मटोल है नम सुंदर स्वरूप ऐसे ही आपकी गौ माता भी अत्यंत सुंदर विशुद्ध भारतीय देसी गाय ये बात बिल्कुल सही है गाय के की सेवा करने वाले गव्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले उनकी कमनीयता भी कुछ अलग प्रकार की हो जाती है गौ माता का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त हो जाता है अमृतम दिव्यम क्षरती च बहंती चमृतायतनचिता सर्वलोक नमस्कृता कहते ये विकार रहित गायें दिव्य अमृत धारण करती हैं दुहने पर अमृत ही देती हैं अमृत का आधारभूत केंद्र हैं गाय उनके रोम रोम से अमृत का क्षरण होता है ऐसी अमृत स्वरूपा गायें हैं इस संपूर्ण प्राणियों के द्वारा नमस्कार के योग्य हैं तेजसा बपुषा गावो बन्नी गावो चावी नाम इस धरती पर गायें अपने दिव्य श्रीअंग से अपनी कांति से अग्नि के समान तेजस्वी हैं और इसलिए संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली हैं एक विशेष बात हम कह दें फिर कह दें अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश बचाने में समर्थ नहीं है इसलिए गो सेवा की जहाँ इतनी महिमा है वहाँ बार बार हमारी प्रार्थना है कि भूल से भी गो सेवा के लिए प्राप्त द्रव्य का उपयोग अपने निजी व्यवहार में न हो जाए यह सभी लोगों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए संत सेवा से बचा हुआ गोसेवा में व्यय किया जा सकता है खाकुर जी का अंश भी गोसेवा में वे किया जा सकता ब्राह्मणों की सेवा का अंश भी गोसेवा में लगाया जा सकता है किंतु गायों का अंश किसी को खिलाया नहीं जा सकता है गायों की इतनी महिमा है क्योंकि ये साक्षात अग्नि स्वरूपाए हैं इसलिए महाराज जला डालती हैं, गायों से वायुमंडल पवित्र हो जाता है निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम छति विराजेति तम देशम पापम चाश्याप कहते गाय प्रसन्नता पूर्वक जहां श्वास लेती हैं बैठकर जुगाली करती हैं उस पूरे क्षेत्र के पाप ताप संताप को अपने श्वास लेकर के वे समाप्त कर देती हैं सारे वायुमंडल को अत्यंत सात्विक और पवित्र बना देती हैं इसलिए गायों की उपस्थिति ही वायुमंडल को सात्विक बना देने वाली है गयों का समुदाय बैठकर जहाँ प्रसन्नता पूर्वक सांस लेता है उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है वहाँ के सारे पाप तापों को वह गाय खींच लेती है स्वर्ग की सीढ़ी का नाम गाय है स्वर्ग में गाय पूजित होती है गावहा स्वर्गस्य से सोपानम गाव स्वर्ग पूजिता गावह काम दो देव्यो नान्यत किंचित पर स्मृतम अंतिम बात कह रहे हैं गायों से श्रेष्ठ तत्व इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है ऐसा समझना चाहिए अब तो महाराज निषाद लोग बोले अरे हम तो बताओ इस जाति में पैदा हुए और मछली मार मार के हिंसा कर कर के पेट पाल रहे हैं अब हमें गाय का महात्म्य पता चल गया अब हम मांस भक्षण नहीं करेंगे और अब तो हम गाय का पालन पूजन करेंगे लेकिन गाय की इतनी महिमा है तो अब हमें गोदान करने की इच्छा हो रही है असुपात्र को गोदान करना चाहिए तो महर्षि च्यवन से बड़ा सुपात्र कौन होगा इसलिए महर्षि ये जो गाय आपके मूल्य के रूप में हमें मिली है ये हम आपको ही दान करना चाहते हैं उन मछुआरों के कल्याण के लिए महर्षि च्यवन ने उस गौ माता का दान प्राप्त किया जैसे ही गोदान प्राप्त किया महाराज निषादा ऊंचू दर्शन कथनम चाहस्माभि कृतम मुने सता साप्त पदम मैत्रम प्रसाद न कुरु मे प्रभो आप कृपा करके ये गाय ले लें अनुग्रहार्थ अनुग्रहायम गौ प्रतिग्रहता इस गाय को ले लें अब तो च्यवन जी ने जैसे ही उस गाय का दान प्राप्त किया आकाश में नगाड़े बज उठे देवताओं ने देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और एक सुपात्र ऋषि को गोदान का इतना पुण्य हुआ उन समस्त मछुआरों के आजमकृत सारे पाप भस्म हो गए और वे सब स शरीर स्वर्ग चले गए और जितनी मछलियां थी वे भी सब स्वर्ग चली गई ऐसा अद्भुत गोदान का महात्म है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय यहां लिखा है महर्षि चवन का वाक्य प्रतिग्रहणामी बोधेनुम कईवरता मुक्तकिलविशा किलविशा दिवंगत छिप्रम्बई मत्स्य ही सह जलोद्भवई दिवंगचत स्वर्ग चले जाओ स शरीर स्वर्ग चले गए ये महात्म है बोलो गौ माता की आज कथा का समय लाइव में भी कुछ बढ़ गया है वैसे डेढ़ बजे तक कथा आज एक पैंतालीस तक का समय है ऐसा सुनने में आया है कल एक चालीस तक कथा चली थी लाइव में तो अब समय हो गया है इसलिए तो अब महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है भैया कैसे क्या तो महापुरुषों का कुछ आशीर्वाद मिल जाए सब लोगों को दर्शन भी हो जाएगा आशीर्वाद भी हो जाएगा शीघ्रता करें यहाँ ऊपर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सदगुरुदेव भगवान की आप सभी से निवेदन विराज रहें हम आप सब पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा अनेक संतों के पावन सानिध्य में पंचम वेद महाभारत के माध्यम से अद्भुत सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं आज हम लोग देख रहे हैं इतने महापुरुष पधारे हैं और पूर्व में ही यह कई लोग कह चुके महाराज यहाँ तो ऐसे लग रहा जैसे कुंभ का मेला हो तो क्यों ना हो जो हमारे अनिया अखाड़ों के संपूर्ण महान श्रीमहंत पधारे हैं तो आज ये कुंभ मेला ही है और हमें तो एक बात लगती है हरिद्वार में जब कुंभ होता है हरिद्वार के पहले वावन में कुंभ की बैठक होती है ऐसे ही नासिक में कुंभ होने वाला है वैसे तो लगता है कि खोरी ब्राह्मणान में कुंभ की बैठक ही हो रही है इतने महापुरुष पधारे हैं बहुत बहुत हम लोगों के जीवन का शुभ अवसर है अयोध्या से जो महापुरुष पधारे हैं उनमें हमारे निर्वाणी अनिके श्री महंत परम पूज्य महंत श्री धर्मदास जी महाराज जो अखिल भारतीय निर्माणी अनि के जी महाराज हैं हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री आप मंज पर आएं और अधिक नहीं दो पाँच मिनट के अंदर ही हम सबको आशीर्वाद दें वैसे आप सबसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि दो दो मिनट करें क्योंकि आप बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं समय का आप सब खूब ध्यान रखते हैं लेकिन ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको स्मरण बना रहे कभी दोबारा कहने को हमसे भूल ना हो इसलिए आप दो पांच मिनट के अंदर ही अपना वक्तव्य आशीर्वचन हम सबको देंगे इसी क्रम में हमारे निर्मोही अन्य के श्री महंत महंश्री रमाकांत दास जी महाराज भी पधारे हैं हमारे तीनों अन्यों के प्रधानमंत्री महंश्री माधव दास जी महाराज अभी महाराज जी जिनका स्मरण कर रहे थे वो कृपा करके पधारे हैं निर्माणी निर्वाणी अनिकचिव महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज पधारे हैं महंत श्री दास जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं रामायण जी महंश्री रामशंकर दास जी महाराज महंश्री दास जी त्यागी जी महाराज महंत श्री अवधेश दास जी महाराज महंत श्री रामकपाल दास जी महाराज महान श्री रामजी शराण जी महाराज महंत श्री राम जी रामदास जी महाराज जो पंजाब से पधारे हैं महंश्री अर्जुन दास जी महाराज ये सब महापुरुष पधारे हैं कृपापूर्वक अब हम निवेदन करें कि अधिक समय नहीं है इसलिए दो दो तीन तीन मिनट हम सबका आशीर्वाद लें सर्वप्रथम हम अपने निर्माणी अनि महंत पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज से कहेंगे वो हमें आशीर्वाद प्राप्त कराएं हाँ बुला श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम जय जे जे राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम <translusive> जय राम जय जय राम श्री <popular sample> राम जय राम जय जय राम भलो बजरंगबली की <स्थार श्रेव> जय <tricky> महाभारत पुराण की जय गौ माता की जय कथा वाचने वाले की कथा सुनने वाले की बोलो श्री रामचंद्र की जय परम आदरणीय यहाँ पर रेवासा पीठ के द्वाराचार्य जी महाराज दंडवत परम पूजनीय मलुक पीठ पीठाचार्य मलुक पीठ के शोभा के बढ़ाने वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज हमने बहुत जितना संभव हुआ अयोध्या में रहने के नाते साधु समाज में रहने के नाते जितना भी हुआ हम राम कथा देखे राम कथा सुने और नाना कृष्ण भगवान के कथा होता है शिव के कथा होता है लेकिन हम अभी तक महाभारत के कथा नहीं सुने महाभारत में प्रसंग जो भी आया सुना बाकी एक तरह से शुरू से लेके अंत तक महाभारत के कथा एक मंडप बना करके किया जाए ये पहले बार मैं देखा इसलिए यह कथा के प्रचलित करने वाले यह आत्म कह बोलते हैं तो। यह कथा के कहने वाले यह व्यक्ति को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी इसी प्रकार से भाई धर्म तत्व के आप विवेचना जिस प्रकार से गौ के जिस प्रकार से इस महाभारत में है उसी के आप वर्णन कर रहे हैं लेकिन जिस ढंग से आप कह रहे हैं वह आत्मा में आनंद आ जाता है उसके विषय में और कुछ कहने ही नहीं है सभी संत महात्मा बड़े से बड़े महापुरुष अब हम एक नया चीज देखते हैं कि जो हरमोनिया तबला ये वो बजा करके कथा कहते हैं आप बिना साजबाज करके भी जिस प्रकार से अयोध्या के सैली था एक महात्मा बैठ गए कथा कहने लगे और सारा दुनिया सुनने लगा उसी प्रकार से अयोध्या सैली से जिस प्रकार से आप कथा कहते हैं अब महाभारत के नया कथा सुनाए हैं इसलिए हम और विशेष बात आपसे क्या कहें कि बहुत हम लोगों के आनंद हैं कि आप इसी प्रकार से एक ये भी कथा के प्रचलन चालू हो जाए तो यह बहुत बड़ा आनंद के वस्तु है और जितने संत महात्मा हैं मैं आप सब के आग्रह करता हूं जितने भक्तगण हैं कि अब एक साल ही रह गया नासिक कुम्भ के सभी यहाँ पर मेला इंचार्ज या मेला के व्यवस्थापक लोग भी आए हैं सभी लोगों से प्रार्थना है कि मेला में आप लोग शहर से आवें आकर के मेला के शोभा बढ़ावें और भगवान के नाम जप करके अपना जीवन धन करें जय श्रिया राम जय हनुमान पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम सबको कुंभ मेला का आमंत्रण भी मिल चुका है अब हम इसी क्रम में तीनों अन्यों के प्रधानमंत्री परम पूज्य श्री माधवदास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे आप कृपा करके हम सबको आशीर्वचन प्राप्त कराएं और इसी क्रम में पूज्य श्री गौलोक धाम वाले महाराज श्री कृपा करके पधारे हैं वो मंच पर आए महाराज श्री के पास माल्यार्पण करने के लिए महाराज श्री पधारेंगे तो महाराज श्री उनका इंतजार कर रहे रहेपावंत प्रवेश मम वाच मि प्रसूतातखिलधर सुधाना अन्यास्तस्तचरण श्रवणादीन प्राण नमो भगवते पुरषाए तोभ्यं नीलांबुश्यामल कोम सीता सरोपागम पाण महाशायक चारुचाप नमा राम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम अतुलतल हेम शैलाभदेहम तनुजपनों रघुपति सकलगुण निधरानाधीशुपति वात जा सीतानाथ सीता रामानंद आर्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यत वंदे गुरु परम परां यज्ञ भगवान महाभारत के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड को पावन और पवित्र करने वाली पंचम वेद स्वरूप महाभारत के माध्यम से श्री अनंत विभूषित मलुकपीठाधीश्वर जी द्वाराचार्य के द्वारा न भूतो न भविष्यते न पूर्व में हमने कभी जाना और सुना था इसे परंपरा से श्रीमद्भागवत की कथा तो हुआ करती है लेकिन महाभारत की कथा इस परंपरा से बराबर अवरल एक मास का सत्र जो सुख सवनक इत्यादि के माध्यम से जो परंपरा सत्र चलती थी ऐसे ही सत्र को चला करके यह शिकर कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक ये टेलीकास्ट की समाचार अथवा ये प्रसारण हो रही है सभी लोगों ने देख करके एक नया शिक्षा प्राप्त की है जो किम्बदंती अथवा कुछ बातें ऐसे थी कि एवरल महाभारत की कथा सुनने से ऐसा कुछ होता है विवाद इत्यादि की भी बातें लोक परंपरा में प्रचलित थी ये सारे बातों को निर्मूल जड़ से उखाड़ते हुए श्री मलुक पीठाधी चाह सौर्य जगत गुरु अथवा द्वाराचार्य जी महाराज श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज ने जो करके दिखाया अथवा उनके परम प्रिय शिष्य पंडित नथमल जी ने जो करके दिखाया ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है और अभी अभी श्री महाराज जी हमारे जिस द्वारे से हम संबंधित हैं बहुत दिन तक तो जानते भी नहीं थे हम धृष्टता के लिए क्षमा अपराध तो बच्चों से होती है हमारे द्वाराचार्य श्री अनंत विभूषित श्री राघवाचार्य जी वेदांति जी जो कि हमारे द्वाराचार्य गद्दी से भी हैं आपने एक शब्द कहा बैठे बैठे कि आप रामानंद संप्रदाय के आपके संप्रदाय के, के रत्न हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को मैं तो ये कहूँगा ये रामानंद संप्रदाय के रत्न तो है ही हैं और हमारे तो ये सब कुछ है ही हैं लेकिन ये हम समझते हैं कि पूरे सनातन धर्म का रत्न है और ये सनातन धर्म को ऐसे ही धुन्धुवी घोष करते हुए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक जागरूक एक सशक्त एक कर्मष्ट प्रहरी के रूप में हमको जगद्गुरु गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा में उन भगवान भेश भगवान ने इनके गुरु पीर ने बना करके हम लोगों को कृतार्थ किया कृतकृत -कृत किया है ऐसे महापुरुष की आज बहुत अविलम्ब जरूरत है बहुत मात्रा में जरूरत है ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा हमारे देश का हमारे सनातन का हमारा भेष का हमारी परंपरा का संरक्षण और संरक्षण हो सकती है मैं तो ये कहूँगा दक्षिण पंथ से आने वाले एक महात्मा ने भगवान श्री राम जी से एक कथा सुनाई थी दक्षिण से आने का मतलब श्री अगस्त जी जब राम दरबार में उपस्थित हुए तो सभी लोगों की प्रशंसा हुई बलियों की महाबलियों के वीरों के सुरों की सभी लोगों की प्रशंसा हुई अंतिम में अगस्त जी ये बात को काटते हुए श्री भगवान श्री राम जी ने कहा था मैं तो ये मानता हूं कि हनुमान का जो बल है वो भगवान विष्णु में भी नहीं है हनुमान बड़ा विचित्र है और हनुमान के शक्ति के सामने सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है ऐसे ही बुद्धि बुद्धिमताम वरिष्ठम रामानंद संप्रदाय से श्री हनुमान जी के ही शरीखे गंभीर और चुपचाप और शांत सौम्यता सुशीलता नम्रता कुट कुट करके भरे हुए श्री राजेंद्र दास जी को मैं साक्षात हनुमान जी के समान देखता हूँ ये मेरी धृष्टता होगी अच्छे युक्ति हुआ हो तो विज्ञजन मुझे क्षमा करें लेकिन क्या करूँ विवश हु आपकी ये नम्रता ने आपकी ये परंपरा ने हमको ये कहने के लिए बाध्य किया है मैं कोई अच्छे नहीं कह रहा हूँ अपने समझ से ऐसे महापुरुष को श्री चरण में नमन और ब्राह्मणों की जो विनम्रता होनी चाहिए हमारे शास्त्रों में वो ब्राह्मण होते हुए सेठ और सेठ होते हुए भी रामानंद संप्रदाय के चेला नथमल ने जो कार्यक्रम करके हम समस्त साधु संतों को हम सनातनियों को हमको एकत्रित करके जो हमको महाकुंभ के समान आनंद प्रदान किया इसके लिए जो लाभान्वित हुए उनको लिए धन्यवाद जो थोड़ा बहुत लाभान्वित हुए उनके लिए धन्यवाद जो टेलीकास्ट के द्वारा प्राप्त किए उनके लिए धन्यवाद हमको बहुत कम समय मिला इसके लिए हम अपने को भी धन्यवाद कहेंगे <laughs> और बात कुछ और है ऐसे अवसर पर बहुत कुछ कहना चाहिए लेकिन कहने के लिए बहुत कम समय है देखिए महापुरुषों की कृपा कटाक्ष कैसा होता है आपको किसी भी मिस से किसी भी कारण से मेरा नाम समाज में ये आपकी महानता कृतज्ञता ये रामानंद संप्रदाय की जो परंपरा है किस ढंग से आपको मेरा नाम लेना था ले ही लिया आपने ये गौ के माध्यम से हम तो बहुत पुच्छ बहुत छोटे से बालक हैं बहुत असक्षम हैं अकर्मण्य हैं इतना कर्मठता नहीं इतना योग्यता नहीं दो चार दस गौ की सेवा करते हैं हमारी गौ सेवा में तो परमारध्य आचार्य बैठे हुए हैं और आपके यहाँ भी जाने का निमंत्रण यहीं से मिल चुका है इसका बहुत सब इंतजार होगा और पथ जी के श्री चरणों में भी नमन हम अपने आचार्य जी के भी नमन अहमानी के श्री महंतों के चरणों में और सभी आए हुए भैस भगवान के श्री चरणों में और समस्त संप्रदाय के श्री चरणों में अथवा सनातन धर्म की जय हो उसके साथ अपने में अपने वाणी को विराम दूंगा श्री चरणों में बारंबार हमारा कोटी कोटि नमन है दंडवत हम आप सब ने पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा थोड़े समय में ही महाराष्ट्र ने सब कुछ कह दिया है अब हम इसी क्रम में निर्माणी यानी के सचिव महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे आप भी कृपा करें हम सबको अपने वचनामृत का लाभ प्राप्त करावे पहले दो बार श्री राम नाम संकीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप श्री महाराज जी निर्वाणी अनि अखाड़े के श्रीमांत हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामदास जी महाराज और निर्मोही अनि के श्रीमान श्री रमाकांत दास जी महाराज और हमारे एक प्रकार से कहा जाए गार्जियन श्री दास जी महाराज हमारे जेष्ठ गुरु भाई के रूप में श्री अवधारी जी महाराज श्री राम जी शरण जी और एक हमारे और गार्जियन है प्रधानमंत्री त्रय अन्य अखाड़े के प्रधानमंत्री श्री माधवदास जी महाराज और पथमेड़ा वाले श्री महाराज जी और हमारे महाराज श्री सबके चरणों में सब संतों के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो जिन लोगों का नाम नहीं ले पाए हैं जिन लोगों का नाम भूल गए हैं उनके भी चरणों में क्षमा प्रार्थी करते हुए साष्टांग प्रणाम बंधुओं ये राजस्थान की भूमि है ये राजस्थान की भूमि है जहां धर्म का धर्म के लिए नतमल जैसे व्यक्ति नतमल जैसी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती सोई रघुबर भक्त जासुत हो नथमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आभार और कहते हैं इस धरती के लिए एक शब्द दो शब्द कहना चाहूंगा कोई सपना हल नहीं किया महाराज श्री आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो आपके बच्चे हैं आप कथा चाहे वो भागवत की कथा हो चाहे श्रीराम कथा हो चाहे वो महाभारत की कथा हो अंत में तो आप गौ माता की ही कथा करते हैं भगवान इसके लिए हम आपके चरणों में कोट कोट करते हैं। और आपने गौ के लिए जो कार्य किया है पूरे देश में जो पथमेड़ा वाले महाराज जी के साथ मिलकर के जो एक गौ माता की के कार्य के लिए उनकी रक्षा के लिए एक ऊंचाई तक आपने काम किया है शायद भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया है महाराज श्री आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज गायों की बड़ी दुर्दशा है हमारी देसी नस्ल की गायें किसी न किसी प्रकार से उनको समाप्त करने का कार्य किया जाता है हम दूध के लोगों में जर्सी गायें फिजिशियन गाय विदेशी गायों की नस्ल की को का पालन पोषण करते हैं और जहां तक हमारी देसी गायों की बात है हम उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं बंधुओं आप तमाम भक्त आए हुए हैं गऊ भक्त आए हुए हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घर में एक ही चाहे देसी गाय पालें लेकिन अगर आपको सच सच्ची श्रद्धा है गाय प्रति भारतवर्ष के नस्ल के प्रति को सच्ची श्रद्धा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घर में एक ही चाहे देसी पालें अवश्य पालें उन्हीं के और ये आज ये इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से एक संकल्प लेकर जाएं कि आज से हम विदेशी नस्ल की गायों का दूध का सेवन नहीं करेंगे उनके गोमूत्र का सेवन नहीं करेंगे उनके गोबर का सेवन नहीं करेंगे यदि करेंगे तो भारतवर्ष की देसी नस्ल, नस्ल की गायों का गोमूत्र और उनके गोबर का सेवन करेंगे बंधुओं एक बात बता दूं यदि देसी नस्ल की गाय के पीठ पर आप परमानेंट हाथ फेरते हैं तो आपको हार्ड की बीमारी नहीं होगी शुगर की बीमारी नहीं होगी निश्चित तौर तो पर मैं आपको बताना चाहता हूं और बंधुओं जो नथमल जी ने कार्य किया है अभी हम लोग गुवाहाटी गए हुए थे वहां भी महाराज श्री के संरक्षण में एक कथा का आयोजन था हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था वहां जाने का वहां भी एक गौशाला थी गौशाला में ही महाराज श्री कथा हुई थी और महाराज सी एक हमारे बारा वाले महाराज सी का क्या नाम जी राम प्रवेश दास जी ने कहा था कि दुनिया बदल रही है तो बदल रही है महाराज श्री भी बदल रहे हैं क्योंकि चाहे बैनर पोस्टर चाहे जिस चीज का लगाएं और तो कथा तो गऊ की ही करते हैं ये सुनकर के बहुत ही बहुत मन भर आता है कि अगर इस देश में हमारे संप्रदाय में एक ऐसे स्तंभ खड़े हुए हैं महाराज जी एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं जो हम लोगों की छत्रछाया हमारे ऊपर अपनी छत्रछाया को बिखेर रहे हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाणी को विराम देता हूं जय शराम हम आप सब महारष जी के द्वारा सुन रहे थे आप लोग खूब सुन पा रहे हैं इन संतों के हृदय में कितनी पीड़ा है कि गौ माता की रक्षा हो सब गौभक्त बने ऐसा हम सबको महाराष्ट्र जी ने बताया और हम सब एक मास कथा सुने तो हम सबका कर्तव्य भी है कि एक मास कथा का कुछ नहीं तो यह संदेश लेकर के ज़रूर जाएं कि हम अपने घर में एक एक गाय तो जरूर पालने लग जाएं हम जहां हों वहां रह कर के गौ माता की सेवा करेंगे इसी क्रम में अयोध्या से ही पधारे परम पूज्य श्री ईशोदास जी महाराज हम प्रार्थना करेंगे आप कृपा करके थोड़े ही समय में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें जैसे आपदापरता दातापदा लोका विराम श्रीराम भूयो भूयो नमा अतुलतवलधाम हेम शैलावदेह धनुजन किसान ज्ञाननाग्रगण शकलगुण निधान बाना राम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा जो हम सबको सुरक की तरफ ले जा रहे एक महीना से जब भीषण गर्मी में राजस्थान की एक पवित्र भूमि को सुरक की तरफ आकाश की तरफ गोकर्ण की तरफ विमानों के साथ उड़ान भर रहे सुखदेव के रूप में महाराज जी अनेकानेक स्थलों से पधारे हुए महान भाव जो बैठ के निष्ठापूर्वक एक महीना से जो अमृत वर्षा का लाभ ले रहे हैं इनके चरणों में बंधन हमारे चारों के पधारे जो लगता है कि वेद व्यास बैठे हैं चारों पुराण की रचना करने वाले महापुरुष इनके चरणों में बार बार बंधन और सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी है मैं अपनी कहता कि हमारे राम जी राम महल वही भवन के पीठाधीश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है जो ये रोहन का दर्शन कराया और सुखदेव जी का नाम सुने के दर्शन नहीं किए अब क्या जीवन पता मिलेगा उस जीवन की पिछले जन्म की तो कोई बात बताई नहीं सकता है तुम मैं क्या जानू लेकिन इस जीवन धन्य हो गया तो जिसका वर्तमान ठीक है उसका भविष्य भी ठीक होगा और महात्माओं, यह सज्जनों, आत्माओं सुन लो आचार्य कह रहे थे गौ सेवा दिलीप से रघु रघु से अज अज से दशरथ दशरथ से राम अगर गौ न होती तो ये को नहीं होते कुरन्ना रघुवंश में मार्श महारास जी ने कहा कि राजाओं में भी श्री कह रहे थे सुखदेव जी महाराज की राजा जब दान नहीं करता है तो उसके परिवार में विकृतियां आ जाती हैं और विकृतियां आने से संतान रुक जाते हैं उनके वंश का धीरे धीरे आचार्य श्री कह रहे तो राजा दिलीप के संताने रुक गया कोई दोस्त तो ग्रस्ता ग्रस्ता क्यों अपनी कमाई के से दान कर देना चाहिए जो नहीं करता है एक आदमी सौ रुपया कमाता है उसे दो रुपया कहीं अपने सनातन में दान करना चाहिए क्योंकि मिलता वही है जो आपने दिया है और जो माने पाप का प्राचित करने के लिए एक दान ही साध साधन है और कोई दूसरा साधन ही नहीं है तो राजा दिलीप की जब संतान रुक गए जल्दी जल्दी तब तो कहा जाए तब इन ऋषियों के पास आए जब वशिष्ठ जी के पास गए तो ने एक गऊ दे दी छोटी सी जाओ चराने चराने गए तो भगवान शिव ने कहा कि लाओ इनकी परीक्षा में ले लू कहा पार्वती कहा हमारा बल्ड तो काम करेगा नहीं क्यों गाय को नहीं मार सकता तो तुम अपना शेर दे दो हमें ले सामी अब इसमें पूछने की क्या बात है शेर का जरार दिलीप की परीक्षा ले तो लो तब जब राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए वो शेर आया है नंदिनी गाय के ऊपर चपेट मारी पछड़े की बयानी गाय है अब गाय चिल्लानी बा भगवान बुद्ध परमात्मा हुए थे उन्होंने कई वेदों की निंदा की इस देश के लोगों ने भगवान बुद्ध को नहीं माना। इसलिए जो माता माता की की निंदा करता करता करता हो, की करता हो, हो, का अपमान उसके प्रति आपकी सेवा एक महीना की है महाराज जी ने आपका क्या कर्तव्य है और नाइट में सोचना लेटे पे आप उसे जड़ से उखाड़ के फेंकने की चेष्टा करना मारज दिलीप ने जब शिव का भेजा हुआ शेर आया गाय चिल्लानी दिलीप ने बाण उठाया तो बाण हाथों में चिपट गया और जब बाण हाथों में चिपट गया तो अब क्या करें तो महाराज दिलीप ने उठाए के शेर के सामने लेट गए कहा ये मेरे गुरु जी की गाय है इसको खाना नहीं मेरे को खा के आप अपने प्राण की रक्षा करो लेकिन गुरु जी की संपत्ति को अपने जीते जी नष्ट नहीं होने देंगे हमारा तू बहुत बड़ा मूर्ख है अरे सोने के सिंह मरवा के हजारों गौ दान कर दे रहा वशिष्ठ को वशिष्ठ प्रसन्न हो जाएंगे और तू अगर नष्ट हो जाएगा तो तेरा राज्य गौारे